संवादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे बहु तो पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलास आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर भी आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ में प्रातकाल हम लोग कठोर उपनिषद का विचार कर रहे थे इसमें यह दिखाया गया कि नचिकेता के पिता स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से जब विश्वजीत याग कर रहे थे उस याग का विधान के अनुसार उनको सर्वस्व दान करना था और उस समय में ऋतु लोगों का दान करने के लिए वो सब व्यर्थ गाय ही ला रहे थे तब शुद्ध बुद्धि वाले यह नचिकेता बालक में श्रद्धा प्रवेश की और वह यह सोचा कि यह सब गाय तो व्यर्थ है किंतु हम व्यर्थ नहीं है अगर पिताजी हमको भी किसी को दे देंगे तो चाहे उनको जो यह सब अपुण्य हो रहा है ये वृद्धा वृद्धा और व्यर्था गायों को दे करके हमको देने से उनको कुछ पुण्य हो जाएगा इसलिए वो बार बार पूछने लगे कि आप हमको किसको देंगे पिता का जैसे अच्छा हो हानि ना हो वो करना पुत्र का कर्तव्य इसलिए वो पूछे तो पिता कह दे कि आप तो मृत्यु को दे दिया जाओगे तभी नचिकेता पिता के पास जाकर के कह रहे हैं ठीक है आप हमको भी मृत्यु के पास भेज दीजिए अनुमति दीजिए जाने के लिए आपको सत्य का पालन करना है क्योंकि देखिए हम लोग का परंपरा में वही है सत्य का पालन किया जाता है नचिकेता कहते हैं पिता को अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः अनु यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य सस्यम मर्त्य पच्यते पुनः सस्यम आजाते पुत्र कहते हैं पिता को अनुपश्य अर्थात आप आलोचना करके विचार करके देखिए यथा पूर्वे पूर्वे अर्थात यथा पितृपितामहोदय यहाँ जैसे वो लोग आचरण किए थे हमारे पितृपितामह लोग वो सबको विचार करके देखिए और आप उसी परंपरा में है तो उन्हीं का आचरण को अनुकरण करना ये आपका कर्तव्य होता है और दूसरा बात है कि तथा अपर प्रतिपक्ष वर्तमान समय में भी जो अन्य साधु साधु आचरण करने वाले व्यक्ति हैं उनका आचरण को भी देखिए विचार करिए ये सबसे यही निश्चय होता है कि मिथ्या कार्य करना अर्थात वचन का पालन नहीं करना यह उचित नहीं है जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी मृषाकरण अर्थात तो असदाचरण नहीं करते हैं असत्पुरुष जो होते हैं वो तो मृषा अर्थात तो मिथ्या कार्य करते हैं असदाचरण करते हैं और ये असदाचरण करके कोई कभी अजरा उमरा नहीं हो गया मरना तो पड़ेगा सबको एक दिन असदाचरण करके क्यों पाप कमाना है पुत्र अभी कह रहे हैं पिता को इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि आप अपना सत्य रक्षा करके हमको यमराज के पास ये भेजना है सस्य में वह मृत्य तो कर्म अगर करेगा तो कर्म का फलभोग करने के लिए पुनः लोक का अंतर आ जाएगा अथवा इस लोक में आएगा ये जन्म मृत्यु तो लगा रहेगा तो जन्म मृत्यु लगा रहेगा तो यह असत असत् असदाचरण करके क्या लाभ होगा अमर तो नहीं हो जाएगा असदाचरण करके अगर कोई ऊंचा फल प्राप्त हो जाता तब ठीक है मार्ग से विच्युत तो हो करके भी कर सकते हैं कुछ किंतु वो तो भी नहीं है तो जब कोई भी फल तो तत् प्रशंसनीय फल प्राप्त होने का नहीं है तब यह असदाचरण क्यों करेंगे मेरे को यम राज्य के पास जाने के लिए अनुमति दीजिए ये नचिकेता का अभिप्राय है अभी पिता अपना सत्य पालन करने के लिए अनुमति दे दिए नचिकेता चले गए अभी यमराज्य के पास वहाँ जाकर के क्या स्थिति बताते हैं वैश्वा नरह प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणों गृहां तस्तांग तस्य कुरती हर कुरुवंती स्वतोदकम ब्राह्मणों अतिथिर्वैश्वानर गृहन प्रवशति हे वैस्वत शांति शांति कूड़ती उदकमर ब्राह्मणों अतिथिवैश्वानर जो ब्राह्मण अतिथि वो अग्नि के समान होता है अर्थात तेजस्वी होता है ब्राह्मण ये स्वभाव से तेजस्वी होना है क्योंकि सम दम शांति आर्जव ज्ञान विज्ञानम ये ब्राह्मणों का स्वभाव है तो इसलिए यह सत्कर्म जन्य तेज उनमें होता है तो अग्नि के जैसे होते हैं वैश्वान कह दिया गया अर्थात तो अग्नि जैसे तेजस्वी होते हैं ब्राह्मण गृहान प्रविशति अर्थात तो गृहस्थों का घर में जब वो जाते हैं तो अग्नि है वो अग्नि के जैसा है अर्थात अग्नि का अगर हम सही उपचार नहीं करेंगे वो हमारे हानि कर देगा दाह का कारण होगा इसी प्रकार की यह ब्राह्मण अतिथि जो तेज संपन्न है उनका अगर सही उपचार नहीं किया जाएगा सत्कार नहीं किया जाएगा ये गृहस्थों के लिए हानिकारक होता है इसलिए यमराज जी का जो पत्नी अमात्यवर्ग वो यमराज को कहते हैं हे वैवस्वतः विवस्वान्न विवस्वत अपत्यम यमराज्य तस् तस् अर्थात अतिथेर ब्राह्मण से वैश्वानर से शांति कुर शांति करथात उनका सत्कार करना चाहिए इसलिए आप उदकम हर आप उदक अर्थात जल ला करके उनका पाद प्रक्षालन इत्यादि ये सब करिए उनका जैसे सत्कार किया जाना चाहिए करिए जो लोग यह अतिथियों का सत्कार नहीं करते उनका क्या सब हो जाती है वो आगे कहते हैं ये हम लोग मुंडक उपनिषद में भी ये देख रहे थे कि अतिथि सत्कार अगर नहीं करेंगे तो आ असप्तमान सप्तमांत तानहीन स्ति इस प्रकार की वह मंत्र था जो है अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमाशम आगे अतिथि वर्जम इस प्रकार की जो मंत्र था वह कहा गया गृहस्थों का ये सब कर्तव्य कहा गया अतिथि का सत्कार करना अगर नहीं करेंगे तो हानि होती है वहाँ तक तो कहा गया असप्तमान हिनस्थि सात पीढ़ियों तक तो ऊपर में तीन पीढ़ी और आने वाले तीन पीढ़ियों को हानि पहुँचाएगा <coughs> अभी यहाँ कठोपनिषद में मंत्र कह रहे हैं कैसे हानि होती है आशा प्रतिक्षे संगतांग सुनितांग चेष्टा पुत्र पशुंश सर्वान पुरुषस्य अल्पमेधसो सेलपमेधसो यसन वसति ब्राह्मणो गृह आशा प्रतीक्षे संगता सुनता चापूर्ते च सर्वान् अल्पमेधसो पुरुषस्य यस्य गृह ब्राह्मणो वसति वसती एकृंक्ते ये सबको करता है किस का कहते हैं कि पुरुष से जिसका मेधा अल्प है मेधा अल्प है अर्थात शास्त्र ज्ञान नहीं होने से क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य इस प्रकार की उसको ज्ञान नहीं है उसको कहा जाता है अल्प इस प्रकार की पुरुष का शास्त्र ज्ञान नहीं होने से अतिथि सत्कार करना यह गृहस्थों का कर्तव्य है अगर ज्ञान नहीं है अथवा प्रमादवश नहीं किया उसका गृह ब्राह्मण अनशनन वसती अगर भोजन नहीं करके गृह में अतिथि ब्राह्मण अगर रहा तो ए तद बृंक्ते ये सबको बृंगते भ्रिंकते अर्थात तो वर्जयति नाशयति उस गृहस्थ का यह सब नाश हो जाएगा क्या नाश होगा उसको पूर्वार्ध में मंत्र में कहा गया आशा आशा अर्थात तो जो पदार्थ का हमको साक्षात ज्ञान नहीं है किंतु तो शास्त्र में सुना है और तद विषय का इच्छा है जैसे तो सुना है कि स्वर्ग वहाँ बहुत सुख होता है यह लोक के अपेक्षा वहाँ सुख अधिक होता है तद विषय का इच्छा वो कभी देखा नहीं उसको किंतु शास्त्र से सुना है तद विषय का इच्छा और भी शास्त्र में कहा जाता है ये सुवर्णगिरी कनका चलो इतना मिल जाना चाहिए पूरा सोने का पहाड़ मिल जाना चाहिए इस प्रकार की जो सब इच्छा होता है शास्त्र से सुना है ये सब इच्छा को आशा कहा गया आगे प्रतीक्षा प्रतीक्षा अर्थात जो पदार्थ ज्ञात है तद विषय इच्छा हमको ये पद मिल जाना चाहिए यह धन मिल जाना चाहिए ये सब वस्त्र भूमि इत्यादि जो पदार्थ ज्ञात है तद विषय का आशी इच्छा इसको प्रतीक्षा कहा जाता है आगे संगतम संगतम अर्थात सत्संग करके जो उसको पुण्य हुआ है इसको संगत कहा जाता है सुनृता शून्यता अर्थात प्रीति प्रीतिकर वाणी कह करके जो पुण्य उसको हुआ है अन्य को प्रिय लगे मधुर लगे ऐसा वाणी कहने से उसे पुण्य होता है इसका इसको भी और इष्टापूर्ते गृहस्थ को इष्टापूर्त कर्म इष्टपूर्त दत्ता ये सब कर्म करना है तो ये सब कर्म करने से उसको पुण्य होता है इष्ट कर्म ये स्मरण है अग्निहोत्रं आतिथ्यं वैश्वदेवश्च वैश्वेव इष्टमीधीये ये इकर्मा आगे पूर्त कर्म है बापी आदि कूपतड़ागा दन प्रदान आराम पूर्तमीधीय ये प्रश्न उपनिषद में दिया गया शुरू शुरू में है शायद देखेंगे कुछ नौ दस ग्यारह वही आसपास में है कुछ तो टीका में है और शायद एक दत्त कर्म ये शायद टिप्पणी में दिया है देख लेंगे वहाँ और एक दत्त होता है इष्ट पूर्त दत्त ये तीन कर्म गृहस्थों को करना है दत्त कर्म होता है शरणागत संतराण भूतानांग चाप्य बहिर्वेदी चयदान दत्तमीत इष्टकम प्रथमे कहा गया अग्निहोत्र तप सत्यम और वेदा वेदाध्ययन अपना स्वशाखा का अध्ययन करना है और वैश्वदेवस्य वैश्वदेव कर्म करना है और आतिथ्य अतिथि सत्कार करना है ये सब इष्टकर्म यदा करना है आगे पूर्तकर्म कहते हैं जो तो बापी कूप तड़ाग देवता यतन मंदिर और आराम मो वाटिका पूर्व समय में धर्मशाला बनाते थे ये सब उसमें आता है अन्न प्रदानम अन्न क्षेत्र होता है ये सब पूर्तकर्म अर्थात जिनके पास धन है ये सब सत्कार्य में उसका विनियोग करें और दत्तकर्म कहा गया शरण आगत संतराण कोई शरण में आए तो उसको निश्चित रूप से शरण देना ही चाहिए वह नहीं कि ये शत्रु है ये हमारा हानि कर देगा इस प्रकार के विचार ये नहीं है आप उसी मुताबिक व्यवस्था कर सकते हैं कि कोई शरण में आया तो उसको शरण देना है जैसे राम जी वो नहीं है कि नहीं नहीं, नहीं ये विभीषरण है ये शत्रु का भाई है हम उसको रखेंगे नहीं इस प्रकार की नहीं ये शरण देना उनका कर्तव्य है और भूतान ची अहिंसा भूतों का हिंसा नहीं करना है शास्त्र <coughs> निषेध करता है केवल तीर्थ में उसका अनुमोदन है तीर्थ अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म जिस याग में भूतों का हिंसा का अनुमति दी गई है केवल वही आप कर सकते हैं उससे अन्यत्र नहीं आ, ये हो गया भूतान अहिंसनम और बहिर्वेदी च यदानम कर्म में कुछ दान उसके अंग होते हैं किंतु उसको छोड़ करके अन्य समय में जो दान किया जाता है उसको भी दत्त कहा जाता है कोई कर्मों के साथ नहीं है अन्य ऐसा दान करते हैं ठीक है वित्त है तो दान करना चाहिए दातव्यम ऐसे भगवान भी कहते हैं ये सब कर्मों करना चाहिए और उससे पुण्य होता है गृहस्थों को इनका कर्तव्य शास्त्र में विधान किया गया है और भी अधिक कहते हैं पुत्र पशुश्च सर्वान इतना सारे को नाश कर देगा जिस गृहस्थों का घर में ब्राह्मण भोजन नहीं करके अगर उपवास रह गया तब इसका यह सब नाश हो गया तात्पर्य यह है कि अगर हमारे घर में कोई अतिथि भोजन करके नहीं रहा तो महान अनर्थ हो जाएगा आपका सारे पुण्य नाश हो जाएगा इस प्रकार की अर्थात अमात्य और इसका पत्नी स्मरण करवा दिए यमराज जी को अमराज जी को पता है फिर भी स्मरण करवा देते हैं तभी तो अमराज जी अपना कर्तव्य कर रहे हैं कहते हैं हाँ ये तो करना है गृहस्थ है तो अगर अतिथि ब्राह्मण आया है उसका सत्कार करना चाहिए अभी अमराज जी कह रहे हैं तीसरो रात्रिर्यदाशीर्गृहे में अनस्ननन ब्रह्मण अतिथिर्नम श्य नमस्ते स्तु ब्रह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मा प्रति त्रीन वरान्न हे ब्रह्मण संबोधन करते हैं हे ब्राह्मण अतिथिर्नम से यदि रात्रि गृह अनसन अवासी हे ब्रह्मण ते नमः अस्त तस्मा मे स्वस्ति और प्रति प्रति वरान वृणीषो हे ब्रह्मण संबोधन करते हैं ब्राह्मण अतिथि आप भी हमारे लिए अतिथि है नमस्या नमस्य अर्थात नमस्कार योग्य है तो अतिथि अतिथि अर्थात तिथि में नहीं आना तिथि में नहीं आते हैं अर्थात पूर्व सूचना दे करके नहीं आते हैं उसको अतिथि कहा जाता है नहीं कि हम तो आएंगे वहाँ तो वो लोग पूरा व्यवस्था बना करके रखेंगे उस प्रकार की नहीं है अतिथि अतिथि ब्राह्मण और आप हमारे पूज्य है ब्राह्मण है अतिथि भी है और याद तीसरा रात्रि में गृह अनस्नन अवासी आप जो तीन रात मेरा घर में भोजन नहीं करके रह गए इससे तो हमको कुछ अनर्थ अर्थात कुछ पाप प्राप्त हुआ कुछ प्रत्यवाय हुआ अभी यमाराजी कहते हैं ये जो हमको प्रत्यवाय अभी प्राप्त होता है हे ब्राह्मण नमस्ते अस्तु आपको प्रणाम हो तो आपको प्रणाम हो यही कहने से आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तस्मात मैं स्वस्ती अस्तु जो प्रत्यवाय हमको प्राप्त होता है वो प्रत्यवाय से हमारा कल्याण हो अर्थात वो प्रत्यवाय हमको और अर्थात हमारे ऊपर और आरोप न हो आपको प्रणाम आप ब्राह्मण हो अर्थात आप क्षमा कर देंगे हमको वह प्रत्यवाय नहीं होगा तो आपका केवल इतने मात्र से कृपा कृपा मात्र से ही हम प्रत्यवाय से मुक्त हो जाएंगे और अधिक हम आपको तीन बर देते हैं आप तीन रात ऐसे बिना भोजन में रह गए तो हम आपको तीन बर और देते हैं आप वो तीन बर हमसे मांग लीजिए ये तो अधिक हैं अभी नचिकेता तीन बर मांगना आरम्भ करते हैं नचिकेता बुद्धिमान है तो इसलिए वो बरों में भी कहते हैं ना जो कहा जाएगा कि एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं वो एक प्रश्न में ए बी सी कर देगा <laughs> हमारा प्रश्न इतने है तो इस प्रकार की नचिकेता भी अभी मांगते हैं अपना तीन बर शांत संकल्प ह सुमना प यथा सद बीतम अन् सृष्टं मिवदत प्रतीत प्रथमं प्रथम बरंगीणे हे मृत्यु संबोधन करते हैं गौतम म अभी शातसकल सुमनाथा बीतमु यहाद प्रतीत मिवदे प्रथमं प्रथम बरंग्रीणे है मृत्यु संबोधन करते हैं यमराज जी को गौतम गौतम अर्थात उनका पिता जो एवं राजस गौतम गौतम गोत्र में आते हैं मां अभी मेरे प्रति शांत संकल्प मेरे प्रति अर्थात तो मेरे विषय में शांत संकल्प हो जा क्योंकि जैसा कहते हैं ना पिता अगर पुत्रों को कहीं कठिन कार्य में भेज दिए हैं और वो तो अपना रात को भोजन करके आराम से सो जाएंगे ऐसा होगा क्या वो सोचते रहेंगे पुत्र को ऐसा स्थान पर भेज दिया है अभी तक आया नहीं वापस जिस प्रकार की मन में संकल्प अर्थात ये सब संशयग्रस्त हो कर के चलता है ये ठीक वापस आ जाएगा अथवा नहीं आएगा अभी नचिकता प्रार्थना करते हैं यमराज जी को कि हमारा पिता शांत संकल्प हो जाए अर्थात हमको लेकर के उनका मन में कोई विक्षेप न चले यमराज के पास गया है पुत्र क्या करेगा प्रत्यावर्तन करेगा नहीं करेगा इस प्रकार की संशय से जो दुख होता है वो ना हो सुमनाहा अर्थात उनका मन प्रसन्न हो जाए और बी तो मन्यू जो क्रो रोष वश क्रोध वश कह दिए थे कि आपको तो यमराज जी को दे देगा तो वो भी शांत हो जाए तो ये तो कितने चीज़ यहाँ मांग लिए और भी कहते हैं कि तो, तो प्रसृष्ट माम प्रतीत अभिवादित और आप हमको जब छोड़ देंगे ये भी कहते हैं तो इसके द्वारा मांग लिए कि आप तो हमको छोड़ ही देंगे प्रतितः अर्थात तो मेरे को फिर पहचाने कि ये तो हमारा पुत्र ही है ऐसा नहीं कि यमराज जी से आया है तो वो उसका प्रेत होगा मर गया यमराज जी के पास जा इसका प्रेत भया तो न हो प्रतितः प्रतितः अर्थात तो पहचान करके अभिवदेत मेरे से फिर वार्तालाप करे अयम मम पुत्र यह मेरे पुत्र आ गया त तो एक त्रयाणाम प्रथम बर वृण तो यह सब जो आप तीन बर दे रहे हैं उसमें यह प्रथम बर हुआ <coughs> प्रथम बर में तो पिता के संतोष यह मांग लेते हैं जैसे हम लोग प्रातः काल विचार करते थे परिवार में भी जो थोड़ा निष्काम होता है वो पूरा परिवार के लिए कार्य करना चाहता है और पुत्र अगर थोड़ा मतलब सद्बुद्धि वाला होता है तो माता पिता का सुख कैसा होगा उसी प्रकार के उद्यम करता रहता है ये स्वाभाविक है माता पिता जिसके चलते ये शरीर प्राप्त हुआ है तो सर्वदा वो ऋणा अनुभव होता है जब तक ये ज्ञान मार्ग में चल करके शरीर से तादात्म्य शिथिल न हो जाए तब तक वो अनुभव होता है ये आकर्षण यह जो प्रथम बार में नचिकेता मांगे अभी यमराज्य उसका उत्तर देते हैं क्योंकि वो बर दे करके प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं अभी उनका देना पड़ेगा यमराज्य कह रहे हैं यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्याल कीूणिमत प्रसृष्ट सुखंग मृत्युमुखात् यथा पुरस्तात् मृत्युमुखा प्रमुख भविता की आरुणे भत्सृष्ट प्रतीत मृत्युमुखा प्रमुख ददृश्यवान् बीतमन्खम रात्रि ही सहिता यथा पुरस्तात जैसे पूर्व में अर्थात आप यहाँ आने से पहले आपके पिता जैसे प्रतीत आपको जैसे पहुँचानते थे मेरा पुत्र है इसी प्रकार की मत प्रसृष्ट भविता जब मैं आपको यहाँ से जाने अनुमति दे दूँ आप जब चले जाएँगे तो आपका पिता औदालक आरूणी वो आपको ऐसे ही पुनः पहुँचानेंगे औद्दालक आरूणी अरुणी उनका नाम है और उदालक का पुत्र होने से उदालकी <coughs> अथवा क्या चाहिए अथवा अरुण पुत्र अरुणी ये होगा और उस उसदालकी उसका नाम हो जाएगा वहाँ स्वार्थ में यह हो जाएगा अथवा ये भी हो सकता है कि दो पिता का पुत्र औदालक उदालक का पुत्र और अरुण का पुत्र दो पिता का पुत्र यहाँ जैसे भाष्यकार टीकाकार इत्यादि कहे हैं तो पूर्व समय में ऐसा होता था कोई दो व्यक्ति का बीच में संबंध हुआ कि निर्णय हो गया कि यह कन्या तो आपका पुत्र को हमने दान कर दिया किंतु अगर समय नहीं हुआ वो कन्या का विवाह नहीं होता है नहीं हुआ है किसी कारणवश अगर उस कन्या को अन्य किसी पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाएगा तो उस कन्या से अभी जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको माना जाएगा कि यह कन्या जिसके प्रति बाग हो गई थी उसका भी यह पुत्र माना जाएगा और अभी जिसके साथ विवाह हुआ वो कन्या का तो वो जो व्यक्ति है उसका भी पुत्र माना जाएगा इस प्रकार होकर के वह अभी पुत्र दोनों पिता का पुत्र माना जाएगा वो कोई जारा जो नहीं है दो पिता का पुत्र ऐसे माना जाता था उस समय में तो इस प्रकार के भी इसका अर्थ हो सकता है यमराज जी कहते हैं तो आपका जो पिता है उदालकी आरूणी हम जब आपको छोड़ देगा यहाँ से तो आपको वो पहुँचानेंगे और ऐसे ही व्यवहार करेंगे और मृत्यु मुखात प्रमुख तंग त्वांग दद्रश्यवान तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो मृत्यु मुखात प्रमुख यमराज जी के पास से जब आप जाएँगे हमसे जब आप जाएंगे अपना घर में आपका पित्र पिता त्वंग दद्रशिवान लिट का प्रयोग कर दिया गया मतलब कुसु हो गया तो कहते हैं कि आपको देखकर कर भी तम अन्यु शांत क्रोध हो जाएंगे क्रोध नहीं रहेगा अरे सुखम रात्रि ही सैता सीता ये लुट लकार का रूप है आगे सुख से वो करेंगे अर्थात तो वो क्रोध नहीं होगा मन में वो सब संकल्प वो आशंका वो सब नहीं रहेगी वो शांत होंगे ये प्रथम वर नचिकेता ने मांगा और यमराज जी ने दे दिए ये प्रथम वर हो गया तो घर के लिए जो चाहिए नचिकेता ने वो पहले ले लिए आगे क्या करना है कहते हैं आगे थोड़ा समाज के लिए अब करेंगे तब तो जगत के लिए करेंगे तो नचिकेता अभी सभी का जैसे कल्याण हो सके सभी जैसे स्वर्ग लोग को प्राप्त कर सके उसके लिए उपाय पूछते हैं तो यह उपाय प्राप्त होगा तो जगत में जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहेंगे उस मार्ग से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं वो तो बर्व मांगने से पहले स्वर्ग का थोड़ा वर्णन करते हैं तो लोगों को ये स्वर्ग में अर्थात रुचि उत्पन्न करने के लिए यह लोक प्राप्त करने के लिए इस लोक में कुछ सुख प्राप्त करें कुछ मान सम्मान इत्यादि प्राप्त करें उससे ऊंचा होता है स्वर्ग लोक में प्राप्त करना तो इसलिए स्वर्ग लोक का स्वरूप शास्त्र में अन्यत्र वर्णन होता है यह लोक से तादाद में छूटे नहीं तो सत्य तो बुद्धि इतना दृढ़ रहता है आगे ऊर्धोगति होना कठिन होता है इसलिए स्वर्गलोक आगे ब्रह्म लोक ये सब का वर्णन शास्त्र में दिया जाता है स्वर्गे लोके न भयंकिंच न तत्र न जरया विभेति उभे तीर्वास पिपासे शोकातीगो मोदते स्वर्गलोके स्वर्गे लोके किंचन भय न अस्ति त्रंग न जरा या विभेती उभे असना या पिपा से तीर्थ शोकातिगह स्वर्गलोके मोदते तो नचिकता स्वर्ग का व्याख्यान देते हैं स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है क्योंकि स्वर्गलोक में वहाँ कोई मातृगर्भ से जन्म नहीं होता है जो पुण्य करता है स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक में ऐसा शरीर उसका प्रकट हो जाएगा सीधा जैसा कभी स्वप्न में अथवा ध्यान में अब कभी देव देवी का दर्शन करते हैं जैसे अकस्मात सीधा सामने में आ जाता है तो वो तो जैसे तो शरीर होता है इसी प्रकार की स्वर्गलोक में अर्थात एकाएक वो प्रकट हो जाएगा उसका शरीर वो शरीर ऐसा ही रहेगा तीस साल का इसलिए देवताओं को त्रिदशा कहा जाता है तो तीस साल का उम्र उनका हमेशा रहेगा क्यों कहेंगे तीस साल अर्थात तो बहुत कम उम्र रहेगा भोग ठीक से नहीं कर पाएगा और वृद्ध हो जाएगा कहें तो भी भोग नहीं कर पाएगा स्वर्ग लोग का तो जाता है भोग करने के लिए ही इसलिए उतना उम्र उनका सर्वदा रहेगा कोई रोग जरा इत्यादि वहाँ सब कुछ नहीं होता इसलिए भय नहीं होता है और दूसरा बात है कि तत्व तुम न अचीकता कहता है कि ये यमराज आपका भी कर्तृत्व स्वर्ग में नहीं चलेगा क्यों कहते हैं वो अपना अवधि अर्थात जीवन का अवधि स्वर्ग में ले करके गया है आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे ये मरते लोक में जैसे है अर्थात अज्ञात तो रहता है कौन कब चला जाएगा स्वर्गों लोक में ऐसा नहीं है उसको पता है कि उसका इतना दिन रहेगा और जब अंतिम समय होगा तो उसको पता ही है कि हमारा अब समय आ गया तब दुख होगा उसी को दुख होगा और दुख होने से उसका शरीर पिघल जाएगा प्रकट हो गया था ऐसे वो तीस साल तक तीस साल में रहेगा और पिघल जाएगा वहाँ यमराज जी का कोई कर्तव्य नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे वहाँ इसलिए कहता है कि तत्र तुम न क्योंकि जहाँ ही अमराव जी होंगे सर्वदा अनिश्चितता रहेगा कब ये प्राण चला जाएगा तब तो अच्छा ही है अनिश्चितता होने से साधकों के लिए तो अच्छा ही है क्यों ये पता नहीं है कल तक तो क्या होगा इसलिए जो करना था तो आज ही कर लें तो कभी घूमते घूमते दूसरों को पूछना कि आपको अगर पता हो कि कल सुबह का सूर्योदय आप नहीं देखेंगे आप क्या करेंगे थोड़ा अगर सत स्वभाव वाला है तो कुछ सोचेगा कहेगा ये दर्शन करूं ये श्रवण करूं कुछ कहेगा और बहुत ज़्यादा भोगी है तो आपके ऊपर नाराज हो जाएगा तो फिर भी कभी पूछ करके देख सकते हैं तो कहते हैं कि तत्र तुम न क्योंकि आप नहीं हैं मृत्यु वहाँ ऐसे होता नहीं इसलिए जरा भी नहीं होता है सर्वदा वही त्रिदशा तीस साल उम्र रहता है न जरे या विभेती और वहाँ असना पिपासा इत्यादि उससे भी पीड़ा नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो स्मरण मात्र पदार्थ उपस्थित हो जाएगा अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्व पदास्पदम अभिलाष मात्र से उपनित हो जाएगा पदार्थ सामने में आ जाएगा इच्छा हुई पदार्थ सामने है इसलिए भोग प्यास उससे पीड़ा कैसे और होगा जब चाहिए तब चिंतन किया पदार्थ आ गया असना या पिपा से तीर्थ अतिक्रम करके शो का फिर और कोई शोक नहीं है दुख नहीं है मोद सुख से रहता है स्वर्ग लोग कोई और दुख नहीं है वहाँ अभी ये स्वर्ग का स्थिति बता दिए अभी वो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए उपाय आप बताइए नचिकता यमराज्य को कहेंगे सत्व अग्निस्वर्ग मध्ये सी मृत्यो प्रबूहित श्रद्धा य मह्यम स्वर्गलोकामृत भजंत एक नृणे वरेण हे मृत्यो अग्निम अग्नि अधेशी अध्ययसी मह्यम श्रद्धाधारायाँ तंग प्रभृि स्वर्गलोका अमृतत्व भजंते एक त्वितयन बरेण वृणे हे मृत्यु संबोधन करते हैं आप वह स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि उसको आप अधेशी अधेशी स्मरसी आप उसको जानते हैं जानासी और आप जो जानते हैं मेरे को वो कही है क्यों मैं श्रद्धा श्रद्धाधान अर्थात मैं श्रद्धा से आपको अर्थात ये प्रार्थना कर रहा हूँ और आप तो ऐसे बार दिए हैं हमको मैं श्रद्धावान हूँ श्रद्धावान हूँ का अर्थ अर्थात हम ये सब पदार्थ का अपव्यवहार भी नहीं कर देंगे श्रद्धाधानम मह्यम ब्रूही स्वर्ग लोग का अमृतत्व स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो अग्नि है अग्नि अर्थात अग्नि साध्य जो कर्म है वो कर्म के बारे में आप हमको बता दीजिए इस कर्म करके जो स्वर्ग लोग प्राप्त करते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं अमृतत्व अर्थात वो आपेक्षिक अमृतत्व देवभाव को प्राप्त करेंगे देवता रूप हो जाएंगे यह सार्वकालिक अर्थात आत्यंतिक अमृतत्व नहीं है क्योंकि स्वर्गलोक भी एक दिन नाश हो जाएगा तब तो फिर आना पड़ेगा जब ये ब्रह्मा जी का रात्रि हो जाता है उस समय में प्रलय होता है उस प्रलय को क्या प्रलय कहते हैं नैमित्ती का प्रलय निमित्त सती प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी का रात हुआ तो प्रलय हो जाएगा वह प्रलय समय में भूर भूव स्व ये तीन लोक भस्म हो जाएंगे जल जाएंगे तो स्वर्ग लोग भी जल जाएगा इसलिए स्वर्गलोक जो प्राप्त करेगा वो कोई नित्य अमृतत्व को प्राप्त नहीं करेगा किंतु दीर्घकाल रहेगा सुख में रहेगा इसलिए उसको अमृतत्व कहा दिया जाता है अपेक्षिक अमृतत्व तो ऐतद वर द्वितीय वरेण वृणे नचिकता कहते हैं कि हम इसको द्वितीय वर के रूप में वर्ण करते हैं आप हमको स्वर्ग प्राप्ति का जो उपाय है जो अग्नि अग्नि अर्थात अग्नि साध्य कर्म उस कर्म के बारे में बता दीजिए ताकि संसार के लोग वो कर्म करके स्वर्ग लोग प्राप्त करें अभी यमराज जी तो बड़ा देंगे बोल करके कह करके बद्ध है अभी वो कहते हैं प्रते ब्रवीमी तद में निबोध स्वर्गमग्नि नचिकेत प्रजाननोकाथो निहितं विदिवेतुहाँ हे नचिकेतः संबोधन करते हैं प्रातिपद है नचिकेतस क्यों नचिकेतः हो गया नचिकेता नहीं होगा कुछ है उपाय तो क्यों उतने दूर तक तो क्यों जाएंगे प्रतिपदिक है नचिकेतस उसका प्रथमांत क्या होगा नचिकैता तो यहाँ किंतु तो नचिकेत क्यों हुआ ये संबोधन है नचिकेत कि सूत्र से हो जाता है अत संत्य साधातु हो तो यहाँ क्यों नहीं हुआ संबोधन असम्बु सौपर है कहा यह सम्बुधि हो गया इसलिए नहीं हुआ अच्छा है नचिकेत संबोधन करते हैं प्रजानन स्वर्गम अग्निम तद ते प्रब्रवीमी में निबोध प्रजानन अहम् प्रजानन मैं जानता हूँ स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि उसको मैं जानता हूँ तो स्वर्गम अग्नि स्वर्ग स्वर्गाय इदम अर्थात स्वर्ग प्राप्ति का ये साधन है स्वर्गाय हितम यह अग्नि अर्थात स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो अग्नि उसको मैं जानता हूँ अग्नि अर्थात तो अग्नि साध्य जो कर्म जो कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होगा वो कर्म को मैं जानता हूँ और उसको तद ते प्रब्रवीमी उसको मैं प्रब्रवीमि प्रकर्षण ब्रवीमि तब प्र का अन्वय ब्रभिमी के साथ होना है किंतु तो बीच में ते आ गया तो प्र का उपसर्गत्व रहेगा ते प्राग धातु हो किंतु तो यहाँ तो प्राग नहीं है व्यवहिताश्चर्य छंदे पर व्यवहिताश्चर्य छंद में व्यवहित भी व्यवधान भी हो जा सकता है प्र का अन्वय ब्रभिमी के साथ जाएगा प्राते ब्रवीम आपके लिए मैं प्रकर्षण ब्रवीम अर्थात जैसे कहने से आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट आप हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा निबोध आप उसको सुनिए निबोध कहते हैं वो तो पूछा है वो तैयार है उसके लिए फिर भी निबोध कहते हैं अर्थात आप एकाग्र चित्त होकर के ये सुनो अनंत लोकाप्ति लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठा एतम गुहायाम निहित विधि लोक का आप्ति आप्ति अर्थात तो प्राप्ति प्राप्ति का यह साधन यहाँ अर्थात तो कर्ण में तीन प्रत्यय हुआ अनंत लोक अनंतलोक लोक स्वर्ग लोक, लोक का प्राप्ति का यह साधन है अग्नि प्रतिष्ठां विद्धि यह प्रतिष्ठा है जो अग्नि है ये जगत का प्रतिष्ठा भी है अग्नि जगत का प्रतिष्ठा है अर्थात अग्नि यह विराट का एक अंश है क्योंकि यह जो जगत है वह तीन रूप वाला ही है यह स त्रेधा आत्मानम इस प्रकार के छांदों के उपनिषद में कहा जाता है वो परमात्मा अपने आप को तीन भाग से बांट दिया क्या कहते हैं तेज और आप आप और अन्य अन्नम, अन्नम अर्थात पृथ्वी तो यह जो अग्नि होता है वो भी वही परमात्मा का व्यक्त रूप है परमात्मा का व्यक्त रूप विराट स्थूल रूप यह जो अग्नि है वो भी वही विराट का ही अंश है इसलिए यहाँ कहा जाता है कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात वो विराट रूप वो है वो विराट रूप अभी अग्नि रूपेण उसको कह रहा है एतम गुहायाम निहितम विद्धि अर्थात ज्ञानी लोग विद्वान लोग इसको जानते हैं अर्थात विद्वान लोगों का बुद्धि में ये बात है वो लोग इस अग्नि को जानते हैं जो अग्नि विराट का अंश है इस अग्नि को जानते हैं और वो अग्नि को हम भी आपको बता देता है उस अग्नि साध्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति कर किया जा सकता है अभी अमराज जी बता रहे हैं वो अग्नि के बारे में लोकादिम अग्निम तम वा या इष्ट का या वतीर् यथावा सचा पितत् प्रत्यवद यथोक्त मथ से मृत्यु पुनरवाह लोकादिं अग्निं उवाच या इष्ट या वर्वा यथो प्रत्यवदत अथ अं मृत्यु तुष्ट पुनरवा आह तस्म तम उवाच तो तस्में उवाच तो तस्मय हो जाएगा नचिकेत से उवाच कहे किसको कहे कहते हैं तम तम अर्थात वो जो अग्नि जो विराट उसको अभी कहे वो जो विराट है कहते हैं लोकादिम लोकादिम अर्थात लोकस्य आदि प्रथम शरीर ये जो विराट है वो प्रथम स्थूल शरीर है इसलिए उसको लोकादि कह दिया गया उसका अंग है वो अग्नि इसलिए अग्नि को भी विराट शब्द से कह दिया जाता है लोकादिम अग्निम नचिकेता के लिए उवाच उवाच का करता हो जाएंगे यमराज जी उन्होंने कहा तभी वो अग्नि को कैसे कहेंगे तो कहते हैं या इष्ट का यावती यथावा या जित या इष्ट का अग्नि साध्य कर्म करने के लिए हवन कुंड बनाना पड़ता है वो हवन कुंड बनाने के लिए या इष्ट का जिस प्रकार की ईटा होना चाहिए ऐसा नहीं कि जो कहते ना जो ईंटा मिलता है ये चौगना वाला मिला लंबा भला मिला ऐसा नहीं विभिन्न प्रकार के कर्म के लिए विभिन्न प्रकार की ईंटा आकार वाला ईंटा बनाया जाता था और यावती वाह यावती अर्थात जितने संख्या भी होना चाहिए और यथा वो ईंटा को जैसे रखना चाहिए जो लोग देखें हैं कि यह जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो वेदी बनाया जाता है उसमें जो हम लोग पूजा करते हैं गुरुओं का वो वेदी कैसा होता है तो कितना चित्र विचित्र उसमें रहता है इसी प्रकार की ये कर्मों के लिए ये सब विलक्षण अर्थात तो ये वेदी बनाया जाता है तो कहीं ईटा में बनाया जाता है कहीं ये सब अन्य अर्थात तो अक्षत इत्यादि के द्वारा बनाया जाता है यमराज जी ये सब चीज़ उनको बता दिए इस प्रकार की ईंटा होना चाहिए इतने संख्या के ईटा होना चाहिए और इस प्रकार की ईंटा को रखना चाहिए वेदी बना करके बाकी कर्म भी सब कह दिए यह यमराज जी कह दिए कहने के बाद कहते हैं कि स चपी यथोक्तम प्रत्यपदत्थ नचिकेता भी वो सबको कह दिए अर्थात तो जैसे सुने गुरु से नचिकेता जी बिल्कुल ऐसे बता दिए अर्थात तो मेधा संपन्न जो होते हैं तो ऐसे बता देते हैं ये मेधा ये भी बहुत उच्चकोटि को, का सात्विक गुण है ये पुण्य का फल है उच्चकोटि का को मेधा वाले होते हैं ये तो हम लोग भगवान भाष्यकार के बारे में सुने हैं पद्म ने ब्रह्म सूत्र का ये टीका रचना करके भगवान भाष्यकार को सुनाए थे चार सूत्र तक तो सुनाए थे आगे बाकी वो लिख करके अपना मामा जी का घर में रख करके शायद रामेश्वरम कहीं दर्शन में गए मामा जी उसको पढ़ करके वो थोड़ा द्वैतवादी थे शायद प्रभाकरवादी थे अच्छा तो वो देखे ये तो हमारा मत को नाश करेगा इसलिए मामा जी क्या किए वो पोथी को जलाने के लिए बोले पोथी को जला देगा तो भान तो संदेह करेगा पूरा घर को ही अग्नि संयोग कर दिए <laughs> तो पूरा जाए बाद में इनको बहुत दुख हुआ पद्म आचार्य जी का तो भाष्यकर भगवान कहे कि आप हमको जितना सुनाए थे उतना मैं बोल देता हूँ आप लिख लो एक बार सुनाए थे इनको और वो पूरा बिल्कुल ऐसे ही बोल दिए तो ये तो अवतारी पुरुष थे और दूसरा एक हम लोग सुनते हैं जो खंडनकार होते हैं खंडन खंड खाद्य ग्रंथ होता है उनका जो रचयिता श्री हर्ष मिश्र होते हैं अति उच्च कोटि के को वो महापुरुष थे वो सरस्वती का उपासना करके उनको इस प्रकार की मैधा और ये प्रज्ञा शक्ति बुद्धि प्राप्त तो हुआ तो सरस्वती का उपासना किए कि उनका पिता के साथ किसी का शास्त्रार्थ हुआ उनका पिता हार गए हार करके जाकर के गंगा जी में शरीर त्याग कर दिए और जाने के समय में पुत्र को कह दिए कि आपको इसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा और वो श्रीहर से जा करके पुनः तपस्या करने लगे बाग देवी का इनको इतने ऊंचे कोटि का प्रज्ञा प्राप्त हुआ वो आकर के राज्यसभा में कहने लगे और इतने ऊंचे बात कहने लगे कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया लोग बिल्कुल पागल हैं ये फिर जाकर तब भी वो बालक थे फिर जाकर के देवी को कहें आप हमको क्या कर दिए कि लोग हमको पागल कर रहे हैं किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है हमें जिस स्तर का बात कह रहा हूँ थोड़ा घटा दीजिए तो देवी कहे ठीक है थोड़ा घटा दिए तब भी उनका इतना सामर्थ्य रहा वो एक बार गए थे ऐसे घूमते घूमते वो उस समय में कश्मीर का ये जो शैव परंपरा वाले थे वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते थे तो जो विद्वान होते हैं वो भी जाते हैं तो विद्या की थोड़ा विचार हो अपना अर्थात विद्या का पता चले लोगों को भी उसका लाभ हो वो वहाँ जाकर के राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर पाए वो ब्राह्मण लोगों से कुछ ऐसे हुआ कि वो लोग प्रवेश करने नहीं दिए उनको वो कहीं नदी किनारे बैठ करके ऐसा अर्थात नदी अपना समय अतिवाहित करने लगे एक दिन ऐसा नदी के किनारे वो बैठे थे संध्या दो जो धोबी के पत्नी वो वहाँ कपड़ा साफ कर रहे थे और आपस में विवाद कर रहे थे जो भाषा की है जी को पता नहीं है तो जैसे मान लीजिए हम लोग तो तमिल भाषा समझते नहीं जो आप लोग में होंगे समझते होंगे अलग बातें हम लोग को पता नहीं हम लोग का सामने कोई तमिल भाषा का बात करेगा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा स्मरण तो बिल्कुल नहीं रहेगा उनको भाषा का कुछ समझ नहीं आ रहा है किंतु तो बिल्कुल इसी प्रकार की उनको सब चीज़ याद रहता था तो वो दोनों जो दो भी स्त्री विवाद करके राजा के पास गए राजा कहा कोई साक्षी है क्या तो कहे साक्षी वहाँ शाम का समय में कोई नहीं था कि विदेशी वहाँ बैठा था राजा बोले उसको बुला करके ले आओ वो श्रीहर से आकर कहे कि हाँ ये दोनों विवाद ये दोनों बात कर रहे थे विवाद है क्या है तो कह नहीं पाएंगे तो क्या कह रहे थे श्रीहर से जी बिल्कुल बिल्कुल कह दिए मतलब जैसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष हो रहा है ना ऐसा कह दिए तो एक ने ऐसा कहा दूसरे ने ऐसा कहा तो पूरा कह दिए ये लोग कहे हाँ, हम लोग ये बात किए थे राजा पूछे कि आपको ये कुछ समझ में है ये लोग क्या बात करते हमको क्या समझो हम जानता नहीं है बात तो राजा कहे कि इतने बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति तो उनका पुनः प्रशंसा हुआ उनका राजसभा में प्रवेश हुआ फिर शास्त्रार्थ हुआ ऐसे कहा जाता है ये सब अर्थात तो अति उच्च कोटि के पुण्य का फल है इस प्रकार की मेधा शक्ति उद्यम करके भी ये बढ़ाया जा सकता है ये तो बहुत पुराना समय आजकल का समय हम लोग भी सुने हैं जो स्वामी काशीकांत गिरिजी महाराज जी थे बहुत उच्च कोटि के मेधा प्रज्ञा दोनों ही बहुत उच्च कोटि का था ये भी सरस्वती का वर्व उनको प्राप्त तो हुआ था सुनते हैं हम लोग नचिकेता इसी प्रकार के सब बता दिए प्रत्यवधत जैसे सुने थे सब कह दिए इस प्रकार की जब शिष्य का सामर्थ्य देखते हैं तो आचार्य तुष्ट संतुष्ट होते हैं पुनरव तुष्ट सन मृत्यु प्र मृत्यु यमराज ने कहे सतोषो करके कहते हैं तम अब्रवीत प्रियमानो महात्मा वरं वरंग तवेद्य दूय तवे नाताय श्रृंखा चेम चेम्मानेकूप गृहा प्रियमानः महात्मा तम अब्रवीद तव एव अद्य भूय बर भविता इमाम अनेक अयमगविता इमेकूप च चृहाण प्रीय प्रीत होगे गे हर्षित होगे प्रसन्न होगे गे, प्रसन हो गे यमराजी तो क्यों प्रसन्न होगे गे यमराजी तो कहते हैं शिष्य का योग्यता देख करके इतने योग्य शिष्य हैं और दूसरा बात है कि कहते हैं महात्मा तो जो महात्मा होता है वो दूसरों का योग्यता दे करके प्रसन्न हो जाता है वो अपना है दूसरा का है किसका है वो बात नहीं क्योंकि महात्मा का तो अर्थ ही वही होता है महान महान अर्थात तो असंकुचित व्यापक आत्मा अंतकरण जिसका ये परिच्छेद बुद्धि नहीं करता क्षुद्र बुद्धि ये मेरा है वो मेरा नहीं है इस प्रकार की बुद्धि वो महात्मा नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि ये महात्मा यमराज जी महात्मा अक्षुद्रबुद्धि ये सब परिच्छेद अभाव ये सब नहीं है तम अब्रवीत नचिकेता को कह एक श्लोक अयम मम पर वेति गणना लघु चेत उदार हृदय उदारचिता उदारचरिता उदार तो वसुधे कुकुटुंबक अयं निज परो वेति ये मेरा है वो पर है वो मेरा नहीं है इस प्रकार की वो क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है तो उपनिषद हमको यही सिखाते हैं कि इस प्रकार की क्षुद्र बुद्धि नहीं होना चाहिए तम अब्रबीत अभी अमराजी प्रसन्न हो करके अब्रबीत नचिकेता को कहते हैं तव यह अद्य भूय वरम ददामि आप तो तीन मांगे थे हम प्रसन्न होकर के आपको और एक बर दे रहा हूँ तव एव नामना अयम अग्नि ही भविता यह जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन अग्नि अग्नि साध्य जो कर्म जो हमने आपको कहा इस कर्म का इस अग्नि का नाम भी आपका <coughs> नाम से ही हो जाएगा अर्थात तो इस अग्नि को नचिकेता अग्नि कहा जाएगा और भी साथ में कहते हैं कि इमाम अनेक रूपा श्रृंकाम गृहाण यह श्रृंकाम शब्दमयी शब्द करने वाली यह रत्नमयी माला यह रत्न माला जो कि शब्द भी होता है इसे इस प्रकार के अथवा अन्य कर्म जो कि सब कर्म मार्ग प्राप्त करवाएंगे पितृलोक इत्यादि प्राप्त कराएंगे वो सब भी आप जान लीजिए स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कर्म अग्नि आप तो प्रार्थना किए हम बाकी कर्म अग्नि वो भी कह देता है जिससे अन्य फल भी सब प्राप्त होता है वो भी आप हमसे जान लीजिए इस प्रकार के यमराज्य संतुष्ट होकर के उनको और अधिक बार भी ये दे दिए तो जो अभी नचिकता ने मांगा था द्वितीय बार में वह अग्नि तत्साध्यकर्म जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्ति होती है वह कर्म का अभिस्तुति करते हैं स्वयं एवं कहते हैं जो आप कर्म के बारे में पूछे, तो वह कर्म का ऐसा महात्म्य है तृणाचिकेतारेत्य संधिंगिकर्म कृतर जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञ देव मीड्यंग विद्वा नीचा संधिम त्रिनाचिकेतम त्रिकन्म मृत्यु तर इमाम देव ईड्यम एति इमा अत्यम यह जो कहा गया अग्नि अग्नि के विषय में जो किस प्रकार की ईंटा होना चाहिए कितने ईंटा होना चाहिए उस ईंटा का जो स्थापन किया जाएगा वेदी बनाने के लिए किस प्रकार की बनाना चाहिए यह सबको जो जानता है अथवा यह जो अग्नि विद्या है वह विद्या का जो अध्ययन करता है और उसको जानता है और उसका अनुष्ठान भी करता है यह त्रिनाचिकेता शब्द का त्रिनाचिकेतः इस इस शब्द का अर्थ हो जाएगा और जो त्रिभीर संधिम एतः तीनों के द्वारा संधि संधि अर्थात समान संधान, संधान अर्थात संबंध जिसको तीन संबंध प्राप्त है वो भी और कहा जाता है जो त्रिकर्मकृत वो भी जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु तरण करने वाले इतने होते हैं एक तो जो त्रिनाचिकेता कह दिया गया इसका अर्थ हम लोग देख लिए नचिकेता अग्नि को जानता है और अध्ययन भी करता है और अनुष्ठान भी करता है और दूसरा कोटि में कहते हैं त्रिभी संधिम एतः तीनों के द्वारा ये तीन कौन होते हैं कहते हैं माता पिता आचार्य ये तीनों के द्वारा जिसको संधिम संधिम अर्थात संधानम संबंधम अर्थात तो अनुशासन माता पिता आचार्य का अनुशासन जिसको प्राप्त है वो भी जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा इस प्रकार कहा जाता है तो माता पिता और आचार्य ये अनुशासित जो होता है निश्चित रूप से ये सनमार्गी वाला होगा जो माता पिता का अनुशासन में चलता है और माता पिता का अनुशासन तभी होता है अगर स्वयं माता पिता ये सब अनुशासित तो हुए हैं तो जो माता पिता अनुशासित तो होते हैं अर्थात तो सत्स्वभाव वाले होते हैं वो अपने संतान को भी अनुशासित तो करते हैं इसलिए शास्त्र में तैतरी उपनिषद में कहा जाता है कि मात्री देवो भव तक तो कहते हैं कि माता से अनुशासन प्राप्त हुआ है तो आप माता के प्रति सर्वदा समर्पित होकर के रहना है और नेत्र भी मातृमान पितृमान आचार्यवान इस प्रकार के भी ये आता है ये शायद वृहदारण्य में चतुर्थ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में विचार होता है तो अर्थात याज्ञ बेल्के जी वहाँ कहते हैं जनक जी को तो वो जनक जी किसी से कुछ विद्या प्राप्त करते हैं तो फिर जब याज्ञ बल्के जी पूछते हैं आपको और क्या विद्या प्राप्त हुआ और जनक जी कहते हैं हमको तो इस आचार्य से शैलेनी प्रथम नाम है आचार्य शैलेनी हमको इस आचार्य से ये विद्या प्राप्त हुई है <coughs> तो याज्ञ जी कहते हैं अच्छा अच्छा वो आचार्य तो ऐसे आपको उपदेश दिए हैं जैसे कि कोई मातृमान पितृमान आचार्यवान व्यक्ति उपदेश देता है अर्थात आपका वो आचार्य वो भी सदवृत्त वाला है वो मातृमान पितृमान आचार्यवान प्रशंसनीय होते हैं ऐसे जो मातृमान पितृमान और आचार्यवान होते हैं वो जन्म मृत्यु को पार करते हैं सन सन्मार्ग में चलते हैं अथवा त्रिभी कहने का अर्थ है कि वेद स्मृति और शिष्टाचार वेद में जो कहा गया है ये स्मृति में जो कहा गया है शिष्टों का आचरण इसके अनुसार जो जीवन जीता है तो वो भी जन्म मृत्यु को पार करता है अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीनों के आधार पर भी जो अपना जीवन को नियमन करता है वो भी जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है ये सबके द्वारा माता पिता आचार्य श्रुति स्मृति शिष्टाचार प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये सबके द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है शुद्ध व्यक्ति ही आगे जन्म मृत्यु को पार कर सकता है ये द्वितीय कोटि में गया आगे तृतीय कोटि कहते हैं त्रिकर्म कृत जो तीनों कर्म करता है उसके लिए कहते हैं यज्ञ अध्ययन और दान यज्ञ अर्थात कर्म जो कहा गया यज्ञ अध्ययन दान ये जो करेगा वो भी जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा अंजन से क्षय दृष्टि वलमीक चषम चय अबंध्यम दिवस दानाध्ययन कर्म भी अंजन से क्षम ये जो काजल होता है कहते हैं एकदम थोड़ा सा लगाते हैं तो भी वो एक दिन वो पात्रों में जितना होता है वो एक दिन उसका पूरा हो जाता है समाप्त तो हो जाता है ना हमेशा रहता है वो जो कहते ना द्रौपदी का अक्षय पात्र जैसा वो नहीं है तो कितना थोड़ा सा लेता है फिर भी वो धीरे धीरे होकर के क्षय हो जाता है अंजन से क्षय क्या जानना है इससे कहते हैं कि जीवन इसी प्रकार के शरीर धीरे धीरे क्षय हो जाएगा इसको इससे सीखना है और बलमी कश्यच संयम बलमी कितने छोटे होते हैं मतलब बल्मी वो जो दिमग कहते हैं उसमें जो रहने वाला कीड़ा तो वो लोग देखिए अपना मुख में कितना थोड़ा थोड़ा लेते हैं और कितने बड़े बना देते हैं तो उनका संचय देख कर के इससे क्या हमको सीखना है प्रतिदिन अगर थोड़ा थोड़ा एक पाँव चलेंगे तो हमारे भी सामर्थ्य इसी प्रकार की हो जाएगा हम एक ही दिन एकदम कहेंगे कल सुबह तक तो हम एकदम व्रत प्रस्थान तरी अध्ययन कर लेना चाहिए ये नहीं होगा थोड़े थोड़े पढ़ना आरम्भ करें धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है दो चीज़ इस श्लोक के द्वारा कहा जाता है अर्थात हमेशा विचार रखना है कि कल सुबह तक ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं है तो ये धीरे धीरे तो नाश हो रहा है हम जान रहे हैं और अभ्यास करने से उद्यम करने से सामर्थ्य बढ़ेगा हम इस मार्ग में चल सकते हैं तो क्या करना है कहते हैं कि अबंध्यम दिवसम कुर्यात ये दिन को बंध्य अर्थात तो विफल न करते आज एक दिन मिला है उसका विफल व्यर्थ न करते और क्या करना चाहिए कहते हैं यज्ञ कर्म अध्ययन और दान ये निश्चित रूप से करना चाहिए प्रतिदिन दान अध्ययन और कर्म तो करना ही चाहिए तो दान करेंगे कहें अपने पास जो है वो दान करे क्या करेंगे कहते हैं साधु हो गया क्या करेगा तो दान का अर्थ नहीं कि धन दान करना वही एक दान है तो वो तो सबसे नीचे स्तर का दान है धन दान करना क्यों कहते हैं धन में बुद्धि तो तो होती है ना ममत्व बुद्धि होती है ममत्व बुद्धि तो ममत्व बुद्धि जिसमें होती है उसका दान करना वो तो दूर है अपने से जानते हैं ये मम है जिसमें अहंत तो बुद्धि होती तो है उसका दान करना ये अधिक है ये ऊँचा कोटि का दान है शरीर में अहंतोबुद्धि होता है इसलिए शरीर को दान करना करने शरीर को देकर के सेवा करना है धन दान के अपेक्षा सेवा करना यह अधिक ऊँचा स्थिति मतलब ऊंचा बात है इसलिए शायद भाष्य में भी आया है छांदोग्य में और ब्रह्मसूत्र में भी कहते हैं ये विद्या ग्रहण करने का समय में अर्थात शरीर से सेवा करके ये विद्या ग्रहण करना चाहिए तो शरीर को दे करके हम सेवा करते हैं तो कहते हैं शरीर का दान करता है उससे ऊंचा होता है जब मन का दान करता है मन का दान अर्थात जिसका चित्त थोड़ा एकाग्र हुआ है तो उसके अंदर में ये परमात्मा प्रेम अधिक अभिव्यक्त तो होता है उसका उपस्थिति से परिवेश थोड़ा अधिक आनंदित तो हो जाएगा लोग उससे थोड़ा मतलब उसका सानिध्य में रहना उनके साथ थोड़ा व्यवहार करना इससे लोगों को आनंद होता है तो कहा जाएगा वो व्यक्ति अभी दान करता है और दान से थोड़ा ऊपर हुआ और मन से ऊपर है बुद्धि बुद्धि में अगर विवेक आ गया उस व्यक्ति में ज्ञान आएगा अब वो ज्ञान दान करेगा ज्ञान और प्रेम में अंतर इतना है कि प्रेम दान जब तक वो व्यक्ति है तो ठीक है वो गया मर गया तो फिर हाय हाय करेंगे ज्ञान दान किंतु तो सबसे ऊंचा है जितना दे दिया लोगों को जितना ग्रहण हो गया हमेशा के लिए उसका उतना हो गया वो देने वाला चाहे रहे चाहे मर जाए तो उसको उसका हानि नहीं है ये सबसे ऊँचा कोटि का दान होता है तो जो जिस प्रकार के दान कर सकता है जितना ऊंचा दान कर सकते हैं तो उतना अच्छा है किंतु करते रहना चाहिए ये सब शास्त्र बताते हैं हम लोग अभी त्रिकर्म कृत्य जो इस प्रकार की ये सब कर्म करते हैं वो जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु तरती जन्म और मृत्यु ये जन्म मृत्यु और उस बीच में जो सब भोगना है कर्म का फल वो सबको भी पार कर जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञ देवम ईडियम विदिता निचाय ब्रह्म तो यज्ञ ब्रह्मज चोज्ञ ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ गर्भ से किसकी उत्पत्ति होती है विराट तो यहाँ ब्रह्मज अर्थात विराट विराट च अशोगश क्योंकि विराट जो है पूरा स्थूल पदार्थ सबको जानता है देवम वो देव है देव अर्थात प्रकाशमान देवता कोटि है इसको ईडियम और वो जो विराट होता है ईडियम स्तुत्यम क्योंकि वो विराट है समष्टि रूप है उसको विदित्वा विदित्वा शास्त्र से उसको जान करके नीचे आयो अनुभव करके तो ये विराट को अनुभव कैसा करेगा ये विराट समष्टि है ना व्यष्टि है समष्टि ये हमारे अंदर में जो व्यष्टि भावना है ये व्यष्टि भावना से ऊपर उठ करके समि भावना में समष्टि भावना हो करके ये गति उसी तरफ होना ही पड़ेगा प्रथमेत तो है भावना अनुभव होगा इस मार्ग में चलेंगे फिर आपको भावना अनुभव होना है आप ही पूरा ये जगत आगे ईश्वर स्थिति में आएंगे कहेंगे जगत नहीं है तो पुनः ये बुद्धि चलने से जगत आरंभ होता है एक जीव बाद आगे फिर ज्ञान होगा एक क्रम ऐसे ही जाएगा अगर हमको समष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है हमें भावना उतना तीव्र अनुभव हो रहा है तो अभी हम बहुत दूर में है तो जितना हम अधिक अनुभव करें कि ये सब तो हमारा है शरीर में बहुत ज़्यादा तादात में रहेगा तो समष्टि भावना का अनुभव नहीं होगा इसलिए शरीर तादात में जितना शिथिल हो तो ये समष्टि भावना ये अनुभव करना ही है ये सब कुछ मेरा है तो अगर नहीं है मेरा तो फिर कुछ भी मेरा नहीं है कहते हैं कि इस प्रकार की तो ज्ञान मार्ग में ये हैं या तो आप शून्य है नहीं तो आप पूर्ण है ये बीच बीच वाला नहीं है समाधि समाधिस्थ है तो फिर ये जगत नहीं है सब केवल मैं हूँ बाकी सब शून्य है अगर आप व्यावहारिक स्थिति में है तो कहते है, सब कुछ मेरा है पूर्ण है ये ऐसा विभाग नहीं है ये सब अनुभव करना ही है तो कहते हैं निचा य भाष्य में कहते हैं वो इसी प्रकार की आत्माभाव न प्रत्यक्ष करके अनुभव करके जिसको इस प्रकार की अनुभव हो जाएगा मैं ही समष्टि हूँ तब तो भिन्न कोई पदार्थ नहीं है कोई मन में और चंचलता नहीं रहेगा कोई विक्षेप नहीं है तो शांति स्वाभाविक हो जाएगा विराट पद को प्राप्त करेगा अर्थात वो अनुभव करेगा कि मैं ही विराट हूँ जिसको शास्त्र में सायुज्य कहा जाता है अनुभव करेगा मैं ही हिरण्य गर्भ हूँ यहाँ यमराज्य कहते हैं यह सब कर्म का फल इस प्रकार के भी होता है त्रिनाचिकेतस्त्रेत विदिता ये विद्वांशिते नाचिकेत समृत्युपासन पुरात प्रणोद्य शोका स्वर्गलोके त्रयम् एवं विदि यद्वाचिकेत चिंते स मृत्युपाशन पुरतः प्रणोद्य शोकातिग स्वर्गलोके मोदते त्रिनाचिकेत जो ऊपर मंत्र में भी आया था तो ये जिस प्रकार की ईटा है कितने संख्या का है वो ईटा का वो किस प्रकार की रखना है वैद्य निर्माण के लिए अथवा जो इस नचिकेता अग्नि का जानता है अध्ययन भी करता है अनुष्ठान भी करता है वो हो गया त्रिनाचिक्रयम विधिव यह तीन को जान करके अर्थात जो ईटा का प्रकार और संख्या और उनको कैसे स्थापना किया जाएगा अर्थात संबंधी कर्म अनुष्ठान करके विद्वान नाचिकेतम चिनुते उतें अग्नि का चयन करना अर्थात कर्म का अनुष्ठान करना ये जो कहा जाता है उस कर्म का अनुष्ठान करके स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य ये शरीर नाश होने से पहले वो मृत्युपास को अतिक्रम कर जाएगा शरीर तो एक दिन नाश होगा उससे पहले वो अनुभव कर लेगा कि हम इस शरीर से भिन्न है इस प्रकार की स्वर्गलोक शोकातिगो मोदते स्वर्गलोक में फिर शोक पार कर गया तो आगे आनंद में रहेगा स्वर्गलोक प्राप्त करेगा सुख में रहेगा जो यह नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करेगा ऐसा कहा गया और शरीर नाश होने के बाद तो स्वर्ग में जाएगा किंतु तो शरीर नाश होने से पहले भी वो उसका निश्चय हो जाएगा हम तो ये शरीर में हमको कोई संबंध नहीं है आगे तो हमको स्वर्गलोक होना है ये शरीर लेकर के उसको कोई और दुख नहीं होगा इसलिए कहा गया कि पूरातः अर्थात ये शरीर नाश होने से पहले शक्नोती होढ़ प्राक शरीर विमोक्षणात्म क्रोधोद्भव बेगम सयुक्त स सयुक्त स सुखी न रह वहाँ तो ज्ञान के बारे में कहा गया तो उसी प्रकार की बात है जब यह नचिकेता अग्नि का संपादन करेगा कहते हैं कि वह विराट भाव को प्राप्त करेगा विराट भाव को प्राप्त करेगा तो फिर और काम क्रोध ये सब कहाँ है काम क्रोध तो जब भेद भाव है हमसे कोई भिन्न है द्वेष्य है अथवा हमारा कोई आसक्त पदार्थ आसक्ति वाला पदार्थ है तभी तो ये काम क्रोध है इत्यादि होता है जब समष्टि भाव को प्राप्त करेगा तब तो वो सब नहीं रहेगा अभी अभि जी आगे कह रहे हैं अग्निर्नचिकेत स्वर्गो यमृीथ द्वितीयन एतम अग्निं अग्नि तवे प्रवक्ष्य जनासृतीय वर नचिकेतु वृणी हे ते तेष अग्नि स्वर्गो अग्नि यम अब द्वितीयन वर्ण अवृणीता एतम जनासह एक अग्निजना हे प्रवक्ष्ये नचिकेत तृतीय वर हे नचिकेत संबोधन करते हैं अब्रिनिथा यम अवृणीता यग स्वर्ग एक अग्नि अच्छा नचिकेतः कहते हैं कि ऐसा ते स्वर्गी अग्नि यह जो हमने आपको बता दिया यही ते ते अर्थात तब यही आपका स्वर्ग प्राप्ति का साधन अग्नि है यम द्वितीय नवर ऋण अवृण जिसको आप द्वितीय वर्ग से आप हमको प्रार्थना किए थे यही वो अग्नि हुआ अर्थात कह दिया कि हमने उसको बता दिया और कुछ अवशेष नहीं है आपका अंदर में कोई संशय नहीं होना चाहिए कोई चीज़ बताने के बाद कह देते हैं आपको स्पष्ट हो गया इतना ही है बात नहीं तो उसका संशय रहेगा और कुछ रह गया क्या कुछ बच गया क्या तो यमराज जी निश्चय करवा दिए कि इतना है वो अग्नि का बारे में और दूसरा कहते हैं कि एतम अग्निंग तवै प्रवक्ष्यंती जनाशह तो ये जनाशह अर्था जनाहा प्रातिपति कहे जन तो जन का बहुवचन क्या होगा जनाह अर्थात जनास होना चाहिए आज जैसे रसुभ अर्थात आ अर्थात अर्था आकार के पर में और ये अशुभ प्रत्यय हो जाता है तो हो जाएगा जनास आगे फिर आ जाएगा अश तो हो जाएगा जनाशस अर्थात अर्थ वही है अशुभ प्रत्यय स्वार्थ में हुआ तो मनुष्य लोग इस अग्नि को आपका नाम में कहेंगे तो दो बार तो हो गया अभी यमराज जी कहते हैं नचिकेता अब तृतीय वरम ऋणीशो तृतीय वर् भी मांग लीजिए अभी यमराज जी कहते हैं नचिकेता को क्यों कहते हैं जैसे ऋण लेने से उसको चुकाने तक वो लगा रहेगा जब तक ऋण चुक नहीं गया तब तक उसका मन में लगा रहेगा ये तो जल्दी दे देना चाहिए जल्दी दे देना चाहिए इसी प्रकार की यमराज जी जब प्रतिज्ञा कर दिए हम आपको तीन बर देगा तो यमराज भी बंधन में आ गए प्रतिज्ञा किए बंधन में आ गए वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हमारे ये बंधन छूट जाए कहते हैं कि आप तृतीय वरह मांग लो शीघ्र हम उससे मुक्त हो जाएं दो वर् के द्वारा नचिकेता ने जो मांग लिया प्रथम बरह के द्वारा तो पिता का अर्थात कैसे उन शांत मना हो जाए उनका संशय से दूर हो अच्छा से सोए ये सब मांग लिए द्वितीय वर के द्वारा स्वर्ग का बात मांग लिए ये सब नित्य पदार्थ मांगा ना नित्य पदार्थ मांगा अनित्य पदार्थ मांगा तो अनित्य पदार्थ मांग लिया कहता ठीक है इतना तो हो गया तो फिर आप चल दीजिए तो कहते हैं कि श्रुति का कार्य वो नहीं है अनित्य पदार्थों के बारे में आपको बता करके कहेगा अब हो गया ये नहीं है आगे नित्य पदार्थों का बारे में भी बताना चाहिए क्योंकि जब तक वो नित्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार में आवागमन लगा रहेगा आत्म विषय का ज्ञान ये चाहिए नहीं तो यह स्वाभाविक जीवन अज्ञान से अर्थात जन्म मरण चक्र से जग चक्र में चला रहेगा आगे यह ज्ञान का प्रकरण आरंभ होगा नचिकेता और भी वो प्रार्थना करेंगे आत्मज्ञान विषय का प्रश्न आगे करते हैं नचिकेता ये प्रेते विचिकित् मनुष्ये के न विद्या अस्तीयस्ती चैकेत या यम प्रेते मनुष्ये मनुष्य विचिकित्स एके न अयमस्ती चैके अशिष अहम एक विद्या तृतीय या मनुष्य प्रे प्रेत मनुष्य विचिकित्सा मनुष्य मर जाने के बाद प्रेते प्रेत अर्थात मृत्यु सती मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य का विषय में मनुष्य विषय सत्य में है मनुष्य का विषय में मरण का विषय में जो ये विचिकित्सा विचिकित्सा का अर्थ संशय यह जो संशय होता है क्या संशय अस्ति ये कुछ और रहता है ना निरन्वय विनाश हो गया इसका और कुछ भी नहीं रहा इस प्रकार के संशय ये लगा रहता है क्यों कहते हैं लोक में नाना प्रकार की मतवाद प्रचलित है ये चार बाग लोग क्या कहेंगे भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः तो क्यों इस प्रकार के कहते हैं यावत जीव यावत जीवम सुखम जीवे और कैसे सुख में जियेंगे ऋणम कृत घृत पीबत तो यह प्रवाद भी जब लोक में प्रचलित है तो लोगों को ये संशय होगा वास्तविक तो ये लोग जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं क्या क्यों कहेंगे उनका संख्या अधिक है ये जो चारवाग वाले होंगे उनका संख्या अधिक है क्योंकि इंद्रिय भोग में चलने वाले लोग अधिक होते हैं ये स्वयं श्रुति ही कहती है कि जो असुरु होते हैं वो ज्यायान अर्थात तो उनका संख्या अधिक होता है तो संशय होता है वास्तविक कुछ ऐसा रहता है अथवा नहीं रहता है नायम अस्थि इति एक कुछ लोग कहते हैं कुछ और नहीं बच जाता है तो ये मर गया तो अर्थात शरीर नाश हो गया तो नाश हो गया यह जो संशय लोक में होता है अर्थात तो शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि यह सब ही उनका उत्पत्ति नाश के साथ गया और इससे भिन्न कोई और पदार्थ है क्या जो कर्म करने से फलभोग करने के लिए परलोक में जाएगा ऐसा कोई पदार्थ और है क्या कहेंगे आप क्यों पूछते हैं कहते हैं कि ये पदार्थ हमको कुछ प्रत्यक्ष से तो मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है कोई व्यक्ति मर गया और कुछ आगे गया रहा ऐसे हमको प्रत्यक्ष से कुछ ज्ञान तो नहीं हो रहा है और अनुमान करेंगे तो अनुमान भी कैसे करेंगे आपको उसके लिए सब अनुमान करने के लिए जो चाहिए हेतु चाहिए दृष्टांत तो चाहिए आप कहेंगे वो व्यक्ति मर गया और हम देखा उसका शरीर से ऐसा प्रकाश निकल करके गया ये दृष्टांत तो हो जाएगा आगे कहेंगे ये भी मरेगा तो इसका भी ऐसे निकलेगा वो ऐसे दृष्टान्त तो भी नहीं है तो अनुमान से भी ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष से तो नहीं होगा कोई मर जाता है कुछ बच जाता है उसमें से रह जाता है निकल करके जाता है यह प्रत्यक्ष से भी ज्ञान नहीं होता है तो ये कहा जाता है कि इसलिए नचिकेता कहते हैं तो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा हमको ये ज्ञान नहीं हो रहा है और यह ज्ञान अगर नहीं होगा तो परम पुरुषार्थ ये प्राप्त नहीं होगा अर्थात हम जो बद्ध है संसारी है इससे मुक्त कैसे होंगे हम क्योंकि हम तो देखते हैं ये व्यक्ति मर गया और मरने से पहले तो वो वही बद्ध ही था तो और हम मुक्त तो कैसे होंगे ये संसार बंधन ये जन्म मृत्यु ऐसे कैसे छुटकारा होगा इसलिए अन्य कोई पदार्थ शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त तो भिन्न कुछ है तो आप हमको उसको निश्चय करवाइए क्योंकि यही ज्ञान होने से ही परम पुरुषार्थ जो कि शरीर इत्यादि का मृत्यु के साथ मर नहीं जाता ऐसा कोई नित्य पदार्थ है क्या को आप हमको बताइए ऐसा बर वरणम तृतीय यह वर हमारा तृतीय बर है त्वया तो अनुशिष्ट आपके द्वारा मैं यह ज्ञान प्राप्त करूंगा ऐसा कहते हैं तभी ये तो मांग लिया किंतु आचार्य का कर्तव्य होता है कि इसका योग्यता देख करके पढ़ाना है कहते ना कोई आ गया और सीधा कहेगा हमको तो आप ये पढ़ा देंगे क्या तो उससे पहले पूछेंगे न भाई आप क्या अब तक पढ़े हैं नहीं तो कभी कभी कोई आकर कहेंगे आप ये ग्रंथ चलाएंगे क्या अरे ये ग्रंथ चलाएंगे आप कितना पढ़े हैं नहीं तो वो ग्रंथ चलाएंगे और आपको उसका ग्रहण नहीं होगा अतः ग्रहण नहीं होगा तो आपका भी समय व्यर्थ और हमारा भी समय व्यर्थ इसलिए पूछते हैं पहले योग्यता परीक्षा करके आचार्य फिर विद्या प्रदान करते हैं ये हम लोग का परम्परा है <coughs> क्योंकि कहा जाता है कि आचार्य कृतार्थो होते हैं आचार्यों को कोई आवश्यक नहीं कि आप आ जाओ हम पढ़ा देंगे बस पढ़ाते रहेंगे जैसा कहते हैं ना जो व्यापार होता है आप ग्राहक जी आ जाओ हमारा व्यापार चलते रहे आचार्य इस प्रकार की नहीं है तो वो विद्यार्थियों को जैसे विद्यार्थियों का कल्याण हो लाभ हो वो देख करके उसी मुताबिक उसको अध्यापन करवाएंगे तो कृतार्थ ही भगवती इसलिए योग्यता परीक्षा करके उसको पढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि उसको अगर योग्यता देखे कि नहीं वो तो अभी आरंभिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ा है तो आचार्य का फिर कर्तव्य है कि परीक्षा किया तो फिर आगे उसका कल्याण का मार्ग उसको बताना है ठीक है हम आपके लिए ये ग्रंथ चलाएगा आप इसको पढ़िए उसके बाद ये धीरे धीरे पढ़ेंगे अगर आचार्य के पास ये समय नहीं अथवा कुछ अन्य विद्या में वो व्यस्त है तब कहेंगे आप ये ग्रंथ आपको पढ़ना है आप उनसे अभी अध्ययन करिए होने के बाद फिर ये ग्रंथ आप अध्ययन करेंगे ये थोड़ा ऊंचा ग्रंथ है योग्यता परीक्षा करके दिशा निर्देश करना ये आचार्यों का कर्तव्य होता है तो अभी नचिकेता तो पूछ रहे हैं आत्मज्ञान इसके लिए योग्यता है नहीं है तो आत्मज्ञान के लिए योग्यता चाहिए साधन चतुष्ट ये परीक्षा करना होगा बिना साधन चतुष्टय में जब ये आत्मज्ञान ओम नमो नारायण से कब पहुँचे अच्छा अच्छा ठीक है तो आप आए तो आनंद आया ठीक है चलिए आपका उपस्थिति से अभी हम लोग का बल और थोड़ा बढ़ेगा आपके आशीर्वाद हम प्रार्थना करते हैं स्वामी मेधानंदपुरी जी महाराज जी वो इस अनुष्ठान के अर्थात वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ये आचार्य है हम लोग के भी अभी नचिकेता का ये परीक्षा कर रहे हैं साधन चतुष्टय अगर है तभी ये ब्रह्म विद्या प्रदान किया जाना चाहिए अगर वो नहीं है और ब्रह्म विद्या उसको दिया जाएगा क्योंकि ब्रह्म विद्या प्रथम कहेगा ये द्वैय तो नहीं है द्वैत तो नहीं है तो कहेंगे ये फिर शिव जी क्या है वो सब कुछ नहीं है ये उपासना तो ये सब कुछ नहीं है और प्रथम में ये सब को नकार देंगे जहाँ हमको चित्त एकाग्र करने का आवश्यक है जिसमें चित्त लगा करके वो सब का निषेध करेंगे बिल्कुल नास्तिक बन जाएंगे इसलिए अगर ये श्रद्धा इत्यादि नहीं है ये सब योग्यता नहीं है वैराग्य नहीं है उनको अगर ब्रह्म विद्या दिया जाएगा वो बिल्कुल चार्वाक हो जाएंगे वैराग्य तो नहीं है भोग करेंगे श्रद्धा नहीं है ये सब आस्तिकता का खंडन करेंगे ये बिल्कुल अर्थात असुर राज्य हो जाएगा लिए कहा जाता था कि ये सब तो अरण्य में होना है अर्थात ये कोई सब नगर में होने वाला विद्या नहीं है वैराग्य मुमुक्षव श्रद्धा इत्यादि ये सब है तभी ये विद्या दिया जाना चाहिए अभी परीक्षा करते हैं हम राज्य देवे रत्रापि विचिकित पुरा नहि नही सुविजेयणुरेसधर्म अन्चिकेतु वृणीशो मि देवे रपि पुरा नहि विचिकित्सित न सुेय अन्यं अर वृणीशो मा माँ ऊपर ऊपर वो सिर माँ एनम अतिसृज यमराज्य कहते हैं अत्र अत्र अत्र अर्थात तो अस्मिन विषय जो आप प्रश्न किए हैं ये यम प्रेत भी चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एक ना यम अस्तित्व या शरीर मन इंद्रिय व्यतिरिक्त कोई ऐसा और नित्य तत्व तो है नहीं है ये जो प्रश्न किए इस विषय में पूरा पूरा अर्थात पूर्वकाल में देवता लोग भी संशयग्रस्त हुए थे अर्थात देवताओं को भी इस विषय में संशय रहता है क्यों ऐसा कह रहे हैं कहते हैं आप तो मनुष्य हैं अर्थात देवताओं के द्वारा भी यह तत्व प्राप्त करना कठिन है जबकि देवताओं का सामर्थ्य बहुत अधिक है उनका मेधा शक्ति प्रज्ञाशक्ति ये बहुत अधिक है हो करके भी उनके द्वारा यह प्राप्त करना कठिन होता है क्यों कहते हैं ऐसा धर्म धर्म अर्थात आत्मा यह आत्मा अणु अणु अर्थात सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात दुर्विज्ञ स्थूल पदार्थ है इंद्रिय से ग्रहण कर लेंगे और सूक्ष्म पदार्थ है इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा और बुद्धि अगर सूक्ष्म नहीं है अर्थात तो वासना अगर क्षीर्ण नहीं हुआ है ये बिल्कुल ग्रहण ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बुद्धि तो कभी अहमाकार होगा ही नहीं हमेशा कुछ ना कुछ विषयाकार होकर के ही चलेगा अब बुद्धि अगर हमेशा विषयाकार ही होगा तो उसको कहा जाएगा आप ही ब्रह्म हो वो कहेगा आप अर्थात में मैं तो विषयाकार ही होता रहता है शरीर मन इंद्रिय बुद्धि कहीं ना कहीं तादात्म्य कर जाता है उसको कैसे ग्रहण करवाया जाएगा तो इसलिए कहा जाता है कि दुर्भिज्ञ चित्त अगर शुद्ध नहीं है तो यह ज्ञान करवाना ये कठिन है अभी कहते हैं यमराज ये सुविज्ञ या नहीं है ये दुर्विज्ञ है अत्यंत सूक्ष्म है यह धर्म आत्मा इसलिए आप अन्यम वरम वृणीशो है नचिकेता आप कुछ अन्य वरम मांग लीजिए और माँ माँ उपरो माँ अर्थात मा माँ अर्थात मत करो ऊपरो उपरोध हमको आप रोधन मत करो बांधो मत हम आपको बर देने के लिए प्रतिज्ञा करके बंधन में आ गया आप हमको ये बंधन से छुटकारा कर दो मुक्त कर दो और आप हमको बांधो मत अर्थात ऐसा पदार्थ के विषय में प्रार्थना मत करो जो हम आपको दे भी नहीं पा रहे और बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे इसलिए आप हमको बंधन से अर्थात मुक्त कर दीजिए यह जो बड़ा आप मांग रहे हैं ये बड़ा आप मेरे लिए छोड़ दीजिए अर्थात इसका उत्तर के लिए आप आग्रह मत करिए अन्य कुछ बड़ा माँग लीजिए यम राज्य कह रहे हैं प्रलोभन दिखा रहे हैं नचिकेता जी को प्रलोभन दिखा करके अर्थात ये योग्य है नहीं है ये पता चलेगा अभी नचिकेता कहता है देवेरत्रापि विचिकित्सितम किच मृत्यु यन्न सुविज्ञे अमाथ सुविज्ञ यह भी है ना पाठ में है अच्छा उसमें समझे आपके पार? ये अच्छा ये तो वही जो मुतिलाल वाला है ना नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा यज्ञें यमार वक्ता चाष वादृगनो न लभ्यो न्यो वरस्तुत कचिद नचिकता अभी करें कि हे मृत्यु अत्र देवा देवेर देबर अभी किल विचिकित्स न न सुविज्ञ यज्ञ आदि अन् वक्ता चय न लो एक तोल्यवरस न अ कचिथ नचिकता कहते हैं मृत्यु संबोधन करते हैं अत्र अर्थात इस विषय में देवता लोग भी संदिग्ध संशयग्रस्त होते हैं ऐसे आपने स्वयं कह और ये संशयग्रस्त देवता लोग भी क्यों होते हैं कहते हैं कि न यम ये जो आत्मतत्व तो है वो सुविज्ञेय नहीं है ऐसे आप नहीं स्वयं कहे अर्थ आप तो ही कहते हैं तो देवता लोगों को ये भी ग्रहण नहीं होता वास्तविक देवता लोगों का मेधा शक्ति और यह प्रज्ञा शक्ति मनुष्यों से अधिक होने पर भी विषय लोलूपत्व तो उनको इतने ज़्यादा है विषय भोग का इच्छा इतना ज़्यादा है कि उनकी बुद्धि इस आत्मतत्व के दिशा में चलेगा ही नहीं वो तो गए हैं वहाँ सुख भोग करने के लिए आत्मतत्व का विचार करने के लिए उनको प्रवृत्ति नहीं होती है कभी किसको होता है जैसे शास्त्र में आता है दोनों अश्विनी कुमार गए हैं दध्यंगाथर्वण के पास ज्ञान और प्राप्ति करने के लिए कहीं इंद्र भी ज्ञानी थे कहीं यहाँ जो आचार्य है यमराज वो भी ज्ञानी है कभी कोई देवता को होता है किन्तु प्रायश वो लोग भोगी होने से उनको इस विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है उनके लिए भी दुर्विज्ञ है तो देवता लोगों के लिए भी ये दुर्विज्ञ है और दूसरा बात है कि त्वाद्रिग अन्य वक्ता चय न लभ्य इस बात को बताने वाले इस विषय का ज्ञान करवाने के लिए आपके जैसा अन्य वक्ता हमको प्राप्त होना भी कठिन है नचिकेता ये निश्चय क्यों कहते हैं कि आपको इस विषय का ज्ञान है आप तो हमको इसको बता दे सकते हैं किंतु दूसरे ज्ञानी हमको प्राप्त होना कठिन है नचिकेता को निश्चय हो गया कि यमराज जी ज्ञान है क्यों यमराज जी स्वयं कह रहे हैं कि देवता लोगों को भी ये ज्ञान होना कठिन है ये बात वही कहेगा जो स्वयं उस विषय को जानता है तो ज्ञानी ही कहेगा कि यह ज्ञान प्राप्त करना उन लोगों के लिए कठिन है तो ये प्रमाण है कि अर्थात वो भी ज्ञानी है तो नचिकता भी कह रहे हैं आप तो ज्ञानी है और हमको दूसरा ज्ञानी कहाँ प्राप्त होगा आपके जैसे वक्ता हमको प्राप्त होना कठिन है विषय भी इतना सूक्ष्म है दुर्विज्ञीय है और वक्ता भी आपके जैसा हमको प्राप्त नहीं होंगे दूसरा बात है कि आप अभी बर से बांधे हुए हों इसलिए आपको तो देना ही पड़ेगा आप ज्ञानी भी है और बर भी हमको दिए हैं नचिकेता कहते हैं कि एत से तुल्य वर न अन्य कशित इस वर का आत्मतत्व विषय का ज्ञान के साथ बराबर अन्य कोई वर नहीं हो सकता है ये तो मोक्ष का उपाय है इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ वर है बाक़ी जो भी पदार्थ आप देंगे वो तो सब अनित्य फल का होगा उसका फल अनित्य ही होगा कुछ दिन भोग करेंगे वो भी पुनः अंत हो जाएगा हमको तो यही आत्मज्ञान ही चाहिए अभी यमराज उनको तो परीक्षा करना है नचिकेता ने कह दिए इसके बराबर अन्य बड़ा नहीं है अभी यमराज जी कहते हैं कि बालक आपको पता नहीं है अन्य कितने पदार्थ सब होता है तो इसलिए आप भी कुछ इसमें ले सकते हैं कहते ना कुछ कुछ साधु ऐसे भी मिलते हैं तो जो लोग इतना भ्रमण किए हैं उनको बहुत जगह में क्या क्या सुविधा सब पता है आप एक जगह में रह कर के कुछ साधन भजन कर रहे हैं तो वो लोग अगर मिल जाएंगे वो कहेंगे आपको पता नहीं वो जगह जाइए वहाँ तो इतने बढ़िया व्यवस्था है तो फिर आप बेचारा जहाँ रह कर के साधन भजन करते उसको छोड़ देंगे फिर उधर चलेंगे तो इसी प्रकार के कहते हैं यमराज जी अभी उनको विषय विषय दिखा करके प्रलोभित कर रहे हैं सतायुष पुत्र पौत्र वृणी बहुन पशुन हस्तिरण्यमस्वान् भूमिर्महदा यतनम वृणीश्व स्वयं जीव शरदो या वीक्षसी यमराज जी कह रहे हैं सतायुष पुत्र पौत्रन वृणीश्व आप पुत्र पौत्र जो चाहिए मांग लीजिए सतायुष कोई अल्पायुष नहीं है कोई अल्पदिन जी करके फिर वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है दीर्घ जीवन जीने वाला सथायुष जीने वाला आप सब पुत्र पौत्र को ले लीजिए और बहून पशुन जितना चाहिए आप पशु ले लीजिए हस्ती और हिरण्यम अश्वान हिरण्य सुवर्ण जो लौकिक वित्त सब कहा जाता है यह लोक में धन वो सब आप ले लीजिए और भूमेर महद भूमि पृथ्वी महद अर्थात विशाल साम्राज्य का आप अध्यवर बनो सम्राट हो वृणसो और इसके साथ स्वयं चीव शरदो याव दीक्षसी आपको तो जितना वर्ष चाहिए आप उतना वर्षो बचो मतलब जीवो ये कहते हैं नचिकेता तो बुद्धिमान है वो आता आगे मना कर देगा तो उनको बरत दिया जा रहा है कि आप सौ वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र को लो आप किंतु तो जितना दिन चाहिए जीव अर्थात आप एक लाख वर्षों गए आपके सामने आपका पुत्र पौत्र सब मारे क्यों <laughs> उनको कितना दिन दे रहे हैं जीवन सौ वर्ष दे रहे हैं <laughs> चलिए आप लोग थोड़ा अर्थात स्वस्थ चित्त हो जाए अभी तो हम लोग आज चतुर्थ सत्र चल रहे हैं ऐसा तो हम लोग कितना चलेंगे छत्तीस सत्र चलेंगे अर्थात आलस्य प्रमाद ढीला नहीं हो जाना कहे चलते रहना ये श्रवण जो करते हैं ये सात्विक कर्म है और सात्विक कर्म जब चार घंटा हमारे अंदर में जाएगा बाकी हम लोग महिमना इत्यादि करते हैं ये सभी सब सात्विक पारायण करते हो जब हम ये स्त्रोत्र का पारायण करते हैं वो प्राणायाम है वो भी मन को काफ़ी एकाग्र करता है तो इतने समय जब हम बलपूर्वक सात्विकता को प्रवेश करवा रहे हैं तो अंदर में जो पड़ा है उसको निकालेगा अंदर में क्या पड़ा है कहते हैं तमस और रजस तो वो जो निकलेगा अगर हम उसको सही मार्ग में अगर जाने नहीं दे, दे देंगे वो तो दबा देगा तो थोड़े समय के बाद थोड़े दिन के बाद देखेंगे धीरे धीरे वो अर्थात ये बंद होने लगेगा क्यों उसका जितना सात्विकता था वो कोटा पूरा हो गया बाकी धीरे धीरे तमस में ले जाएगा इसलिए वो में न चला जाए बाकी समय में रजस में रहना है अर्थात ये तमस का संस्कार चला जाएगा कि सत्व मतलब आपको दबा करके तमस तक नहीं ठेल दे सकता है शास्त्र में विधान है अगर आप श्रवण करते हैं तो सेवा करना चाहिए सेवा श्रवण करने वाले के लिए आवश्यक है जिसका सेवा कर रहे उसको सेवा चाहिए नहीं वास्तविक जगत को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए हम नहीं रहने पर भी जगत पूर्ण हम लोग ये देख रहे थे ना तो पूर्णम इधम कहते हैं इधम जगत ये पूर्ण है आप रहे न रहे जगत को कोई आवश्यक नहीं है ये हमारी आवश्यकता के लिए हमको ये सेवा में जाना पड़ेगा नहीं तो तमस हो जाएगा फिर कुछ दिन के बाद आप देखेंगे अभी द्वितीय दिन हुआ आज अपराह्न में तो थोड़े अर्थात तो उस प्रकार की तत्परता नहीं थी जैसा कल था और दो तीन दिन के बाद देखेंगे तो और ढीले पड़ जाएंगे तो संख्या तो धीरे धीरे भी घट जाएंगे और जितने भी रहेंगे उनमें भी धीरे धीरे हो जाएगा इसलिए बाकी समय रजस में रहना है सेवा में लगे रहना है नहीं तो जाना है गंगा स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है नहीं तो देवी दर्शन करने के लिए भद्रकाली तो लंबा रास्ता चले ये सब रजस में बाकी तक का समय रखे ताकि रात को नींद भी अच्छा हो जाएगा और व्यर्थ वार्तालाप ये सबसे दूर रहे अभी नचिकेता को ये सब दे रहे हैं अर्थात यमराज जी कह रहे हैं ये आप मांग सकते हैं सब और एक्यम यदि मनयसे वरम वृणीशवित चिजीविकांग महाभूम नचिकेतस्तवेधि कामान्वा काम भाज करोमी जो हमने कह दिया इसके बराबर अगर और कोई वर आपको लगता है तो वृणीश आप वो मांग लीजिए वित्तम चिराजी का जो आपको चाहिए वित्त जो मनुष्य का आवश्यकता होता है ये सब आप मांग लीजिये महाभूम नचिकेत तुम एधी।, एधी इसका अर्थ यहाँ धातु क्या है अशभूमि यहाँ क्या सूत्र लगता है धाव व्यास ये येद वृद्धौ धातु का रूप नहीं है कहते हैं हे न तो तुम ये ये अर्थात भवो अस भूमिका लौट मध्यम पुरुष एक वचन आप महान भूमि में भवो अर्थात महान भूमिका आप सम्राट हो और कामान्वा कामभाजम करो मी आपको तो मैं कामों का अर्थात सब स्वामी बना दूंगा काम अर्थात यह कोई स्वर्गलोक का भोग हो चाहे यह लोक का भोग हो आप जो इच्छा करेंगे वो सब हम आपको दे देगा कामभाजन अर्थात कामभागी बना दूंगा क्यों कहते हैं मैं सत्य संकल्प हूं हम जैसे ही इच्छा करेगा ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा काम चाहे स्वर्गीय काम हो चाहे यह लोकी का काम हो सब आपको हम दे सकता है अभी हम राज्य स्वर्ग लोक में क्या क्या पदार्थ सब प्राप्त होता है जो आपको भी प्राप्त हो जा सकता है अगर आप चाहेंगे तो ये बता रहे हैं ये ये कामा काम दुर्लभा मर्लोक सर्वान्मांदयस्व इरथा शतु नी दृशा लंबनी मनुष्य आभिर्मत्ता परिचारयस्व नचिकेतो मरण माप्राक्षी ये ये कामा जो कहे कि जो काम काम काम्य काम जो सभोग्यपदार्थ स्वर्गलोक में क्या क्या मिलते हैं कहते हैं दुर्लभा मृत्युलोके जो सब काम स्वर्गलोक में प्राप्त होता है मृत्युलोक में वो प्राप्त नहीं होता है सर्वान कामान छंदत प्राप्त छंदत इच्छातः आपको जो इच्छा वो सब आप मांग सकते हैं मांग लीजिए स्वर्गलोक में क्या प्राप्त होते हैं कहते हैं हिमा रामा रामा रमयंती पुरुषा नीति रामा पुरुषों को जो सुख देते हैं अपसरा स्वर्ग में होते हैं ऐसे शास्त्र में तो रामा अप्सरा और वो अप्सरा कहते हैं सरथा रथ के साथ अर्थात तो उनका गमनागमन वो सब उनके साथ है साधन है सतुर्या सतुर्या अर्थात तो वाद्य यंत्र के साथ वो सब अर्थात आपको सुख दे सकते हैं आनंद दे सकते हैं ईदृशा मनुष्य ही न लंबनीय तो यह सब जो पदार्थ ये स्वर्ग में प्राप्त होने वाला यह अप्सरा इत्यादि ये सब मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है है नचिकेत हम आपको ये सब दे रहे हैं मत प्रताभि आभी परिचारयस्व मत प्रताभि प्रत्य ये प्रपूर्वक दा धातु से निष्ठा होने से अच उपसर्गात तह। तो प्रत्यय रूप बनता है अर्थात तो प्रदत्त उसका अर्थ हो जाएगा त तो हम हमारे द्वारा जो दिया गया वो सबके द्वारा प्रताभी अपसरा है स्त्री है इसलिए प्र कह दिए आभि ये सबके द्वारा आप सेवा करवाओ अपना ये सब पाद प्रक्षालन शुश्रूषा इनके द्वारा सब आप करवाओ यम राज्य कहते हैं कि मरण माँ अनुप्राक्षी मरण विषय का प्रश्न आप मत करो जो आप पूछे थे ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य वो प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए वो मत करिए आ, अभी नचिकेता का बारी है यमराज जी को जो कहना था कह दिए का पदार्थ स्वर्ग का प्राप्त होने वाला सुख भोग का जो साधन वो सब कह दिए अभी नचिकेता उसका सब प्रत्याख्यान करते हैं शोभावामर्त्य यदंत तत्सर्वेन्द्रिया जर यति अपि सर्वं सर्व जीवित मल्पमे तवे वाहाव नृत्य गीते हे अंतक अंत यमराज अंत करने वाला प्राणियों का हे अंत स्वभा यद मर्त सर्वेन्द्रिया तेज जरिस् शोभा अर्थात स्व शो भविष्य न इति संदेह जिस विषय में कल कल रहेगा नहीं रहेगा ये सब विषय में संदेह है आज यमराज जी जो दे रहे हैं इतने पुत्र पौत्र हस्ती हिरण्य पशु ये सब ये कल रहेगा नहीं रहेगा कुछ ये ठिकाना नहीं है कहते हैं सब ठीक था और एक भूकंप आ गया और कभी कभी क्या कहते हैं सुनामी आ गया कुछ कुछ आ गया तो सब चला गया कभी कुछ लोग जो मिलते हैं कहते हैं कि ऐसा हुआ और बस सब चला गया हम तो बच गया नचिकेता ये बात बताते हैं जो पदार्थ प्राप्त होता है चाहे यह अलौकिक पारलौकिक ये सब भोग पदार्थ कल ऐसा रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई निश्चय नहीं है तो आगे कहते हैं कि यद यद ये तद मत्य इंद्रियाण तेज एक तो है कि इनका विद्यमानता अनिश्चित है और दूसरा है भोग करने से इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाता है इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाएगा और उसे कहते हैं कि अनर्थ ही होता है तो ये धर्म वीर्य प्रज्ञा ये सब यश ये सब, सब नाश हो जाता है तो धर्म अर्थात तो अत्यधिक भोग करेगा तो सत्कर्म करने का प्रवृत्ति नहीं होगी तो ये धर्म उसका नाश होगा और जो अत्यधिक भोग करेगा कभी कभी वो मार्ग को अतिक मर्यादा का उल्लंघन भी करेगा तो उससे जो धर्म है वो भी धीरे धीरे नाश होंगे धर्म नाश होगा वीर कहते हैं शरीर का सामर्थ्य प्रज्ञा ये सब तो नाश होता ही अत्यधिक भोग करने वाले बहुत ज़्यादा शरीर से स्वस्थ भी नहीं रहते हैं और बुद्धिमान भी नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं प्रज्ञा ग्रंथ धारण करने का शक्ति यश ये सब जो अत्यधिक भोगी होते हैं उनका यश नहीं होता है ये संसार में तो विरक्त त्यागी उन्हीं का ही ये ऐसा होता है ये सब ये नाश होगा सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयंती और नचिकेता कहते हैं कि अपि सर्वम अब जो दे रहे हैं चाहे वो हम सब ले लें तो भी जीवितम अल्पमेव। ये जीवन तो अल्प है यमराज जी कहे हमने आपको दे दिया न इच्छा मृत्यु बर दे दिया स्वयं च जीवो सरदो या अवध इच्छे आप जब तक चाहते हैं तब तक जियो तो हाँ आप तो बर दे दिए किंतु आप जिस लोक में रहते हैं वो भी ब्रह्मा जी का रात होने से वो भी चला जाएगा देने वाले का जब स्थिति ऐसी है और ब्रह्मा जी का भी जब मृत्यु हो जाती है एक दिन और ये हमको आप कहाँ अमर बना दे पाएंगे तो कहते हैं कि जीवितम अल्पम ये दीर्घ जीवन जो आप देते हैं वह भी तो अल्प है इसलिए तबै नृत्य गीते तब वाह अर्थात ये जो नृत्य गीता आप दे रहे हैं ये सब आपके पास ही रहे यहाँ बड़े महाराज जी वहाँ एक टिप्पणी दिए हैं यमराज जी नृत्य गीत कहाँ दिए थे तो किन्तु यमराज जी कहे थे कि रामा सरथा सतुरिया और नचिकेता को इतना वैराग्य है कि रामा शरथा सतुर्या ये शब्द ही व्यवहार नहीं करना चाहता है तो इसलिए कहते हैं कि आपका ये जो नृत्य गीत है वो भी आप रख लीजिए तो ये रामा शब्द नहीं कह कर करके के नृत्य गीत कहते हैं अर्थात तो अति उच्च कोटि के को वैराग्य का ये सब लक्षण है नचिकेता कहते हैं आप हमको दे रहे हैं ये सब लौकिक वित्त ये सब ले जाइए तो कहते हैं कि न बितते न तर्पणियों मनुष्यो लपस्या महे वित्त मद्राक्ष मचे जीविष्याम यशिष्यसि वरस्त मे वर्णीय सचिकता कहते हैं कि वित्न मनुष्यः न अरत्वा अद्राक्षम ता अद्राक्क्ष्मेत वित लक्षमे यद इशिष्यसि जीवीष्याम स एव सरणीय रचिकिता कहते हैं कि वित्त प्राप्त करके मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो गया है ये शायद भर्तृहरिकाय के श्लोक है जिसके पास एक ये रुपये कानी रुपया है वो चाहेगा हमारे पास सौ हो जाए सौ वाला कहेगा हमको अयुत हो जाए, जाएत तो वाला लक्ष्य लक्ष्य जिसके पास है वो चाहेगा कोटि जिसके पास कोटि है वो कहेगा यह लोक में क्या है हम सम्राट होना चाहिए सम्राट चाहेगा कि मैं तो सूर्यपति इंद्र होना चाहिए इंद्र कहेगा मैं तो ब्रह्मा बनना चाहिए ये इसका इच्छा आशा का पार कौन गया है तो यह वित्त प्राप्त करके कौन संतुष्ट हो गया तो इतना हुआ तो कहेगा नहीं नहीं वो और अधिक चाहिए और दूसरा बात ये है नचिकेता कहते हैं कि आपका दर्शन किए हैं तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा इसलिए हम क्यों ये सब ढोक लें आपसे हम जब जो चाहिए आपका दर्शन किए हैं तो हमको सब प्राप्त हो जाएगा और आप हमको दीर्घ जीवन दे रहे हैं हम तो जानते हैं कि तो तो शी शी। तो आप तो तुम इसी से जब तक आप ही हमारा जी का भूमिका में रहेंगे हम तो आपका बड़ है तो हम तो जिएंगे ही तो इसलिए हम ये क्यों बढ़ लेंगे कि दीर्घ जीवन का वो तो सब हमको ऐसे ही प्राप्त है कितना बुद्धिमान देखिए नचिके तो कैसे सब वाक्य कहते हैं जब तक आप रहेंगे हम रहेंगे हमको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा आपका दर्शन हो गया तो हमको जो चाहिए सब मिल जाएगा नहीं तो आपको सूचित कर देंगे कि हमको ये चाहिए महाराज जी इसलिए कहते हैं कि बरस तो स में वरणीय वर तो हमको वही चाहिए तात्पर्य है कि ये सब व्यर्थ चीज़ है ये सब क्यों लें हमको तो आप वही बात बता दीजिए जिसके द्वारा कि हम ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएं नित्य पदार्थ जो है उसी का ही ज्ञान करा करवाइए अभी नचिकेता कहते हैं पहले तो कहे थे वक्ता चुवाद्रिंग अन्यो न लभ्य आपके जैसा वक्ता अर्थात ज्ञानी पुरुष हमको और कहाँ प्राप्त होंगे ये बात कहे थे अभी और भी उसी विषय को और दृढ़ कर रहे हैं अजीर्यतामता उपेत जी मर् कोधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरतिमोदीर्घे जीविते को रमेत अजीर्यता प्रजानन् को अधस्थ कोधस्थ मर्त्य जी प्रमोद वर्णरत वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीवित कह रमयत अजीर्यता अमृता उपेत्य जो लोग जरा को प्राप्त नहीं करते हैं अजीर्यता अमृतानाम अमृत अम्रिता अर्थात जो देवता इनको प्राप्त करके अर्थात आप वह अजरा अमर कोटि में है आपके पास आकर के प्रजानन जानता हुआ कोई अगर जानता है कि हम जिनके पास अभी जिनका दर्शन कर रहे हैं उनमें ये ये सामर्थ्य है उनको दर्शन करके प्रजानन जानता हुआ को धस्थ कु पृथ्वी वो अंतरिक्ष स्वर्ग इत्यादि की अपेक्षा नीचे है पृथ्वी में रहने वाला कोई व्यक्ति मनुष्य जिसको पता है कि अभी हम जिनके सामने है वो तो अजर अमर है और उनमें ये सामर्थ्य है ऐसा कोई मर्त्य झीरियन मरण धर्मा वाला जो है अर्थात तो पृथ्वी लोगों का कोई निवासी स्वर्ग लोक में जा कर के और वो भी ज्ञानियों के सामने जा कर के रति प्रमोदन अभिध्यायन यह सब अपसरा यह सब पदार्थ उनके बारे में चिंता करके वो सब को ले करके उसका भोग करते हुए दीर्घ जीवन जीने का कौन चाहेगा जब हमको पता है कि हम जिनके पास है जिनके चरण में है उनसे हमको ये मोक्ष प्राप्त मोक्ष का जो साधन ज्ञान वो प्राप्त हो सकता है ये सब पदार्थ क्या उसमें आग्रह रखना इसके द्वारा नचिकेता, अर्थात अपना दृढ़ वैराग्य दिखा रहे हैं क्यों कहते हैं कि ये मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होता है कि जहाँ है उसे ऊपर उठने के लिए उद्यम करेगा तो नचिकेता भी सोच रहे हैं कि अभी हम मुमुखुत्व के अवस्था में हैं तो हमको ऊपर उठना अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने का चाहिए है ये सब वित्त लेकर के ये पदार्थ लेकर के भोग्य सामग्री लेकर के ये क्या करना है हमेशा तो ऊपर ही उठना है तो नचिकता इसके द्वारा यही बता रहे हैं अर्थात तो ये हम लोगों का भी स्वभाव होना चाहिए आज हमारी जो स्थिति है अगले साल को हमको होना चाहिए कि हमारी स्थिति थोड़ा अच्छा हुआ अर्थात तो हमको लगना चाहिए कि विगत वर्ष हमारी जो स्थिति थी आज हमारी स्थिति अच्छा है तो हमारी मानसिक स्थिति अच्छा है शरीर का बात नहीं वो तो नाश होगा धीरे धीरे वो तो अपक्षीय होगा विनाश हो जाएगा एक दिन ये हमारी मन की स्थिति अधिक अच्छा आना चाहिए शुभेच्छा थी विगत वर्ष हमें अर्थात हम तो इस मार्ग में चले ये वर्ष हमको होना चाहिए हम विचारणा में आ जाना चाहिए शास्त्र विचार में लग जाना चाहिए तो शास्त्र विचार में लगेंगे तो कहेंगे धीरे धीरे ये वासना घटेगा अध्यात्म विद्या आदि अधिगम साधु संगम व्यवच वासना संपरित्याग क्रम बताया जाता है अगर हम अध्यात्म शास्त्र में लगे रहेंगे साधुओं का संग करेंगे तो वासना क्षय होगा ही होगा ये हम तनुमान शाह जो तृतीय भूमिका कहते हैं तो हमारा चित्त धीरे धीरे क्षीर्ण होगा शास्त्र अध्ययन करने रहे तो हमको ये निधि ध्यान अवस्था आएगा हमको पता चलना चाहिए कि विगत वर्ष हम वासना से जितना पीड़ित हो रहे थे ये वर्ष हम कम हो रहे हैं ये हमको लगना चाहिए <coughs> तो यहाँ ये यह कह रहा है कि हमेशा ऊपर ऊपर की दिशा में ये चलना चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ है हमें आगे है हम कैसे उन जैसा बने तो उनके मार्ग के अनुसरण करें यह बुद्धि रहना, रहना चाहिए इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं हम ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ हमसे भी उच्च कोटि का व्यक्ति है हम जहाँ रहते हैं अगर वहाँ का हम श्रेष्ठ हैं तो फिर आपको आगे और आगे कहाँ गति होगी तो इसलिए हमको तो हमेशा ऐसे स्थान पर रहना चाहिए हाँ अगर आपका काम हो गया अज्ञानी है तो तब तो ठीक है तो और आगे कोई होने वाला भी नहीं है अगर नहीं हुआ तो हमको हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास साथ रहना चाहिए चरण में रहना चाहिए तभी हम ऊपर उठ पाएंगे तो नचिकेता कह रहे हैं कि हमको ऊपर चलने के लिए मार्ग बताइए ये सब क्या देर रहे हैं नीचे जाने के लिए ये विवेकियों का कार्य नहीं है आगे कह रहे करे यस्मिद विचिकित्स विचिकित्ती मृत्यु यस पाराए महति ब्रूहि मनु प्रविष्टो बरोगूमु तस्मात् नचिकेता चिकेता वृणीते यद विचिकित्स हे मृत्यो संबोधन हे है, हे है मृत्यु यस्नदम विचिकित्स विचिकित्सी यंपराए महति तब्रूह यो बरो गूढ़ तस्मा नचिकेता न वृणीते मृत्यु संबोधन करते हैं यस्निद आत्मतत्वे जिस आत्मतत्व के बारे में इद्चि विचिकर्थत संशय संशय कुरानी जो आत्मतत्व के बारे में देवताओं को भी संशय होता है यत सांपराय महती तद न ब्रूही जो परलोक विषय कहे आप ये यह लोक विषय का क्या हमको प्रलोभन दे रहे हैं काम सब ये दे रहे हैं वो सब छोड़ करके जो हमने प्रार्थना किया महान विषय अर्थात ये शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्त कोई नित्य पदार्थ जो कि परलोक का विषय है उस विषय में आप हमको कहिए वो महान पदार्थ भी है और उसका ज्ञान से महत् प्रयोजन परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है उस आत्मा का निर्णय आप हमको कराइए यो एयम बरो गूढ़ अनुप्रविष्ट जो वो गूढ़ गूढ़ अर्थात गहनम दुर्भिज्ञ आत्मतत्व तो ये दुर्भिज्ञ अर्थात ये वासनाग्रस्त चित्त से उसका ग्रहण नहीं होता है वो बर आप हमको दीजिए तस्मात अन्यम नचिकेतो न वृणीते निश्चय कर दिए नचिकेता उस आत्मतत्व तो विषय का ज्ञान से अन्य कुछ भी विषय हम नहीं चाहते हैं ये तो नचिकेता अब निश्चय कर दिया अब अभी अमराजी देखें हमारे जो शिष्य है वो बिल्कुल योग्य है तो योग्य शिष्य को प्राप्त करके आचार्य भी प्रसन्न होते हैं जैसे आचार्य योग्य मतलब जैसे शिष्य योग्य गुरु का संधान में रहते हैं इसी प्रकार के आचार्य अर्थात ज्ञानी भी योग्य शिष्य मिलने से प्रसन्न होते हैं उसको तो ज्ञान करवाते हैं आज यहाँ तक ओ सनो मित्रो भगत सन्नो बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वा प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमिशम सत्यमश ती तद मे हिन्मा विद